के पहला आश्रम षद का प्रथम खंड में द्वितीय खंड में द्वितीय मंत्र विचार किए थे आचार्य के द्वारा विचलन किया जाने पर शिष्य पुनः विचार करके अपना दृढ़ अनुभव बताता है कि वो आचार्य हमने आपसे जैसे सुना तर्क से विचार करके अपने को अनुभव भी ऐसे ही हुआ और यह अनुभव मैं जिस प्रकार के अनुभव का बात कह रहा हूँ ये जिसको भी होता है वो भी उस ब्रह्म को जानता है इस प्रकार की अपना निश्चय को शिष्य बताया अर्थात यहाँ हुआ कि शिष्य को ज्ञान हुआ आचार्य शिष्य यह संवाद पूरा हो गया क्योंकि आचार्य का कार्य वही होता है कि शिष्य को भी उस स्थिति में आरूढ़ कर देना आगे स्वयं श्रुति कहती है मतंग मतंग येद स अज्ञाताजानता येद बीजता अभी जता मत य जो हमसे भिन्न पदार्थ है उसको हम स्पष्ट रूप से जानते हैं इंद्रियों के इंद्रियों के द्वारा जानते हैं देखिए जो पदार्थ हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं वो उसका अनुभव हमको दृढ़ आता है क्यों हम कहते हैं कि प्रमाता का ज्ञान हुआ जो प्रमाता का ज्ञान नहीं है वो थोड़ा दुर्बल होता है उसको हम कहते हैं साक्षी ज्ञान अंतःकरण का कोई परिणाम हो गया विद्यावृत्ति हुई उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होने से वो कहा जाता है वो साक्षी ज्ञान और अंतःकरण का परिणाम हुआ और ये जागृत अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से ये परिणत तो हुआ तब तो कहा जाता है कि ये प्रमाता का ज्ञान हुआ तो प्रमाता का जो ज्ञान होता है वो बलवत् होता है अविद्या जो वृत्ति इत्यादि होते हैं उससे जो ज्ञान होता है वो दुर्बल होता है विषय तो को जो हम इंद्रिय से ग्रहण करते हैं वो प्रमात्रिक ज्ञान होने से वो बलवत होता है यहाँ कहा जाता है कि इस प्रकार की प्रमात्रिक तो अर्थात विषयत्व न उसको ज्ञान नहीं कर रहा है वो ब्रह्म को किंतु तो प्रमाता का ज्ञान है ही किंतु विषयत्व ज्ञान नहीं कर रहा है जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति होती है वो अंतःकरण का परिणाम ही है और अंतःकरण का परिणाम होगा तो उसमें चीद का प्रतिबिंब होगा होगा ये ब्रह्माकार वृत्ति भी अंतःकरण का परिणाम है किंतु जब घटपट इत्यादि को हम जानते हैं जैसे इंद्रियों के द्वारा जानते हैं वो प्रबल होता है अधिक क्योंकि उसका संस्कार हमको बहुत ज़्यादा है और जब आद्य अवस्था में यह वृत्ति होती है ओमाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति वो इतना बलवत तो आद्य अवस्था में नहीं होता है किन्तु तो धीरे धीरे चल करके वो उतना ही दृढ़ लगता है जितना इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ का वृत्ति होकर के दृढ़ होता है विचार यहाँ ये यह दिखाते हैं कि प्रमाता को कभी विषयों का ज्ञान होता है और प्रमाता को कभी स्वरूप का भी अनुभव होता है दोनों में ये प्रमातृवृत्ति ही होते हैं यहाँ जो कहा जाता है ब्रह्म का ज्ञान होता है वो विषय रूपेण नहीं होता है यद्यपि प्रमातृवृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति भी प्रमाता का ही वृत्ति है किंतु वो विषय विषयत्व नहीं होता है जो इस प्रकार की जानता है नहीं तो कह दिया जाएगा कि प्रमातावृत्ति तो दोनों ही है ब्रह्माकार वृत्ति भी है घटाकार वृत्ति भी है दोनों ही प्रमाता का वृत्ति है किंतु घटाकार वृत्ति कहते हैं घट वहाँ विषयत्व न ज्ञा तो होता है और ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म वहाँ विषयत्व ने इस प्रकार की ज्ञात तो नहीं होता है <coughs> इसलिए यहाँ शब्द व्यवहार करते हैं कि अमतम अमतम अर्थात तो विषयत्व न ज्ञात तो नहीं होता है किंतु होता है तो परमातृवृत्ति ही होती है जो ब्रह्म को विषयत्व नहीं जानता है विषय अर्थात हमसे भिन्न इस प्रकार के नहीं जानता है फिर कैसा जानता है अहम अस्मि इस प्रकार के ज्ञान होता है अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्य नित्यशुद्धम अभिक्रियम इस प्रकार के जिसको अनुभव होता है शास्त्र अर्थात श्रुति यहाँ कहती है कि तस्य अमतम अर्थात तो वो ब्रह्म को विषय त्वेन नहीं जानता है तो वास्तविक उसी का ही ब्रह्म मतम ज्ञातम जो ब्रह्म को अहम त्वेन जानता है वही वास्तविक ब्रह्म को जानता है और मतम या ज्ञानियों का स्थिति है जो ब्रह्म को विषयत्व न जानता है कह श्रुति कहती है कि वो ठीक नहीं जानता है विषय हमारा शरीर हमको पता चलता है भान होता है तो शरीर विषय हो गया इंद्रिय भी हमको भान होते हैं प्रत्यक्ष भान नहीं होते अनुमान से भान होता है हमारा इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय कार्य करता है आप लोग यहाँ जितना बैठे हैं आपको सब पता चलता है आपका चक्षुर इंद्रिय कार्य करता है कैसे कार्य जानते हैं कहते हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो अर्थात चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है यही प्रमाण है अनुमान प्रमाण है कि हमारा चक्षुर इंद्रिय है इसी प्रकार की जो हमारे बुद्धि है बुद्धि के विचार को चलते हैं और हम जानते हैं उसको ये सब पदार्थ हमारे द्वारा ज्ञात हो रहा है और ये ज्ञात होने वाला पदार्थ इसको विषय कहा जाता है ये विषय को अगर मैं मान लिया इस प्रकार की स्थिति से कहा जाता है मैं जानता हूं आपने आपको कैसे आप जानते हैं कहते हैं मोटा हूं पतला हूं काला हूं गोरा हूं कहते हैं हाँ वो भी जानता है कहता है मैं जानता हूं किंतु विषय को मैं मान कर के जान रहा है इसको यहाँ श्रुति कहती है कि स न वेद क्यों कहते हैं तस्य मतम वो विषय तो जानता है अपने आप को वो ठीक नहीं जानता है शरीर मनोबुद्धि इत्यादि को मैं मान लेना ये भ्रांति है श्रुति कहती है वो ठीक नहीं जानता है ऐसा स्थिति इसके लिए क्या कारण है उत्तरार्ध में कहा जाता है बीजानतम अभिज्ञातम ज्ञानी लोगों के दृष्टि से यह ब्रह्म अभिज्ञातम अर्थात ये विषयत्वना जाना ही नहीं जाता है जो विषयत्वना जाना ही नहीं जाता है तो उसको जो इसी प्रकार के जानता है कि विषयत्वना जाना नहीं जाता है वो ठीक जानता है और अभिजानतम अर्थात अज्ञानियों के लिए विज्ञातम कहते हम तो जानते हैं आत्मा को जानते हैं हम कैसे कहते मैं जानता हूँ जैसे गट को जानता हूँ ऐसे आत्मा को जानता हूँ श्रुति कहती है कि अभिजानतम अज्ञानियों के लिए आत्मा विज्ञातम विषयत्व न जानते हैं कहते हैं इसीलिए उत्तरा पूर्वार्ध में कहा गया स न वेद इसलिए वो ठीक से जानता नहीं इस मंत्र से अर्थात हमको यही बुद्धि होनी है कि जो हम सोचते रहते हैं हमको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए मैं आत्मा को जानूंगा उसके लिए उद्यम करूंगा ये सब बुद्धि को छोड़ करके हमको थोड़ा विचार हमारा बदल लेना पड़ेगा जो हम है वही आत्मा है हमको लगता नहीं हमको लगता है हम सुखी दुखी करता भोगता मोटा पतला गोरा काला कदें लगता है कदम ठीक है लगता है वो बात है उसको देखा जाएगा कैसे उसका निराकरण करेंगे किंतु प्रथम यही विचार लेना है कि मैं ही आत्मा हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ ये कोई पाप का कारण नहीं है इस प्रकार के सोचने से मैं ईश्वर हूँ ब्रह्म हूँ सोचने से कोई पाप नहीं हो जाएगा प्रथम हमारा विचार का आधार अब यहाँ से चलना चाहिए कि मैं ही आत्मा हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ किंतु अनुभव होता है शरीर इत्यादि कहते हैं वो सबका निराकरण किया जाएगा <coughs> यहाँ श्रुति स्वयं बताती है कि जो स्वरूप ही ब्रह्म है जो जिसको आत्मा कहते हैं प्रत्येक आत्मा कहते हैं वही आप ही ब्रह्म हो इस प्रकार की जो जानता है वही वास्तविक ब्रह्म को जानता है और यहाँ कहा जाता है जो किंतु विषय ना आत्मा को जान लेता है वो ठीक जानता नहीं वो अज्ञानी है यहाँ अज्ञानी का अर्थ नहीं कि जो कभी शास्त्र सुना नहीं पामर उसको नहीं कहा जाता है शास्त्र सुनता है किंतु ग्रहण ठीक से नहीं किया इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ अभिजानता अज्ञानी शब्दों से कहा जाता है इंद्रिय शरीर बुद्धि किसी को एक आत्मा मान लिया यह मंत्र का सार वही हुआ कि हमको यही विचार लेना है आगे कि मैं ही आत्मा हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ अगर नहीं भी लगता है अभी तो भी धीरे धीरे लगने लगेगा विचार हम उसी प्रकार के करें आगे फिर उसमें तर्क लगाएं शास्त्र कहता है मैं ही आत्मा हूं ब्रह्मा हूं तो फिर ये क्यों नहीं लगता तो पूछेंगे आपको क्या लगता है आप क्या है कहते हैं मैं ये शरीर हूं अथवा इंद्रिय हूं कहते हैं वो सबका निराकरण करें आगे आत्मा का जो इस प्रकार के कहा गया कि विषय तो नहीं जाना जाएगा अर्थात दूसरे कोई आपको सीधा दिखा नहीं दे सकता है कि यह आत्मा है जैसे पुष्प दिखा देते हैं कहते हैं यह पुष्प है आप चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण कर लिए तो आपको स्पष्ट हो गया कि हाँ ये पुष्प है इसी प्रकार के आत्मा का ज्ञान आपको कैसे करवाया जाएगा ये तो कोई इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और आप कहते हैं विषयत्व इसका ज्ञान भी होगा नहीं तो श्रुति कृपा करके हम लोग को बताती है कि कैसे वास्तविक इसका ज्ञान होता है आत्मा का प्रतिबोध विदितं मत अमृत हि बिंदते आत्मना बिंदते वीर्य विद्य बिंदते अमृत प्रतिबोध विदिंत मत हि अमृतत्व बिंदते विद्य आत्मना वीर्य बिंदते अमृत बिंदते प्रतिबोध विदिम प्रतिबोध इसमें अभ्य भाव समते हैं कैसे हम लोग विग्रह कहते हैं बोधम बोधम प्रति बोध अर्थात अंतःकरण का जो ज्ञानाकार वृत्ति परिणाम कहते हैं ज्ञान कहते हैं बोध वृत्ति प्रत्येक वृत्ति में विदित होता है यह ब्रह्म प्रत्येक वृत्ति हमारे अंतःकरण का जो परिणाम होता है हमको पता चलता है हमारे मन में ये चलता है वो चलता है ये हमको पता चलता है ना हम अन्य के द्वारा इसको जानते हैं हमको पता चलता है और ऐसा भी नहीं है कि अंतःकरण का कोई परिणाम हुआ और हमको पता नहीं चला ये भी नहीं होगा तो अंतःकरण का जो परिणाम होते हैं उनको कहा जाता है ज्ञात तो सत्ता अर्थात तो अगर अंतःकरण का कोई परिणाम हुआ तो उसका सत्ता निश्चित रूप से ज्ञात तो हो जाएगा ऐसा नहीं कि हमारा कोई विचार हुआ और हमको पता नहीं चला ज्ञात सत्ता कहा जाता है कौन इसको जानता है कहते हैं जो जानता है वही आप हो वही आत्मा है क्योंकि आप ही कहेंगे मैं तो जानता हूं अपना जो अंतकरण का विचार कुछ कभी सुख दुख इत्यादि हुआ अथवा ज्ञानाकार परिणाम हुआ इसको तो मैं ही जानता हूं श्रुति कहती है कि जो इसको जानता है वही आत्मा है आप लोगों पर कैलाश का के नया किताब है न अच्छा तो उसका पृष्ठ संख्या चौसठ नया मतलब अभी जो प्रिंट हुआ अच्छा चौसठ देखिए तो पृष्ठ संख्या चौसठ इसमें द्वितीय पंक्ति में है देखिए बुद्धे इति बौद्धा ऐसे है प्रत्यय आगे विषया हाँ उसको थोड़ा संशोधन कर लीजिए सर्वे प्रत्यय विषया भवंती ऐसे हो चाहिए विषयी भवंती अगर होगा तो उसका अर्थ थोड़ा अलग लगाना पड़ेगा सर्वे प्रत्यय विषयी भवंती यश ऐसे पुराना पाठ था हमारे अंतकरण के जो ज्ञानाकार वृत्ति होते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान अधिज्ञान पर्वत ज्ञान जो सब ज्ञान होते हैं वो विषय होते हैं जिनका जैसे घटाकार वृत्ति का विषय क्या होता है घट होता है जैसे घट किसी का विषय बना घट किसका विषय बना घटाकार वृत्ति का विषय बना इसी प्रकार की घटाकार वृत्ति ये भी किसी का विषय बनता है तो घटाकार वृत्ति किसका विषय बनता है घटाकार वृत्ति को कौन जानता है साक्षी उसी को यहाँ कहा जाता है वही वास्तविक आप हो वही आत्मा है वृत्ति भी जिसका विषय बनता है वहाँ पंक्ति है कि सर्वे प्रत्यय बौद्धा बौद्धा शब्द हैं है। बौद्धा बौद्धा प्रत्यय विषया भवंती यश अगर हम वह विषयी भवंती कर देंगे तो च्यु प्रत्यय लेना होगा अर्थात तो पूर्व में विषय नहीं होते थे अभी विषय बन गए अविषयो विषयो भवति इति विषयी भवती च्यु प्रत्यय लेंगे किंतु ये घटेगा नहीं क्योंकि अंतकरण का परिणाम हो जाएगा ज्ञान और उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा नहीं और बाद में फिर प्रतिबिंब आ जाएगा ऐसा होगा क्या अ गंगा गंगा भवती इति गंगी भवती वो नाला गंगा जी से मिलने से पहले गंगा जी हुआ था क्या नहीं हुआ था पूर्व में अगंगा था और बाद में गंगा जी में मिल गया तो गंगा हो गया किंतु यहाँ इसी प्रकार के नहीं हो पाएगा कि अंतकरण का घटाकार वृत्ति हुई और वो घटाकार वृत्ति साक्षी का विषय नहीं बना था और बाद में हो गया ऐसा होगा क्या कभी नहीं होगा क्योंकि अंतकरण का परिणाम ज्ञात सत्ता को होते हैं होगा तो निश्चित रूप से चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा ही रहेगा इसलिए विषयी भवंती ये ये पाठ ठीक नहीं होगा अन्यत्र किताब में भी विषय ही भवनती दे दिए हैं तो अभी संशोधन कर लेंगे अभी नया में तो विषया भवंती आया अच्छा हाँ हाँ शुद्धि तो फिर वो नया में ठीक हो गया होगा अच्छा यहाँ कहते हैं कि प्रतिबोध अर्थात अंतःकरण का जो ज्ञानाकार वृत्ति सब होते हैं कोई भी परिणाम अंत होता है वो विदितम विदितम ये विदितम जिसके द्वारा ये ज्ञात होते हैं कहते हैं कौन जानता है कहते हैं हम ही जानते हैं और बुद्धि को और कौन जानता है भगवान भाष्यकर का वो एको श्लोक ही प्रसिद्ध है वो स्मरण है तो एक बार हम लोग पुनः स्मरण करवा लें उसका किंग ज्योतिष मनि में रात्र प्रदीपादिक विदीप दर्शन विधो कि ज्योतिराख्या में चक्षुष निमेलनादिशम किंगीर्ध्य दर्शन किंग तहमो भवान परमकं ज्योतिस्दस्मी प्रभो यहाँ उस श्लोक में भगवान भाष्यकर ज्ञान होने का कारण अर्थात क्या होने से हमको ज्ञान होता है मतलब हम पदार्थों को जानते हैं यह बता करके अंतिम में कहते हैं कि साक्षी होने पर ही बाकी सब कुछ जाना जाता है तो आरंभ करते हैं वह दीन में आप ये पदार्थों को जानते हैं किम ज्योतिष तब त आपका क्या ज्योति है जिसके द्वारा आप दिन में जानते हैं पदार्थ कहते हैं भानुमान सूर्य है अतः रात्रो रात में आपके पास क्या प्रकाश है जिसके द्वारा आप जानते हैं पदार्थों को कहें प्रदीपादिकम और कहते हैं कि कहते हैं स्याद एवं हाँ ठीक है और जब ये प्रदीप और ये सूर्य आदित्य ये सब को आप कैसे जानते हैं इसको जानने के लिए आपका क्या प्रकाश है कहते हमारे चक्षु चक्षु ही प्रकाश है जिसके द्वारा हम जानते हैं यहाँ प्रकाश शब्द का अर्थ है कि ज्ञान का उपाय हम ये बिजली को प्रकाश कहते हैं क्यों कहते हैं कि हमको ये वस्तु का ज्ञान होने के लिए ये सहकारी है उपाय है इसको प्रकाश शब्द से कहा जाता है इसी प्रकार के जो आदित्य और रात्रि में ये दीप इसको कैसे प्रकाश करते हैं अर्थात कैसे जानते हैं कहते हैं चक्षु चक्षु के द्वारा जानते हैं कहते हैं चक्षु को कैसे जानते हैं हमारा चक्षु है कैसे जानते हैं कहते हैं अनुमान करते हैं बुद्धि के द्वारा जानते हैं क्योंकि हमको चक्षुरजन्य ज्ञान होता है उससे हम निश्चय हो जाते हैं कि हमारा चक्षु है कहते हैं चक्षु को जानने के लिए बुद्धि हमारा ये साधन है अभी आपका बुद्धि है ये आप कैसे जानते हैं तो कहते हैं यही मैं तो जानता हूँ मेरी बुद्धि है अभी घटाकार हो गई कभी पटाकार हो गई तो मैं ही जानता हूँ तो भगवान भाषाकर फिर कहते हैं कि तो वही आप ही परम ज्योतिहारत अंतिम में आप ही है क्योंकि आगे प्रश्न किया जाएगा आप अपने आप कैसे जानते हैं क्या उत्तर देंगे आप हैं आपका बुद्धि चलती है आप जानते हैं किंतु तो आप हैं ये कैसे जानते हैं और दूसरों को पूछते हैं तो कहते हैं और आगे और कोई ज्योति की आवश्यकता नहीं है आप ही परम ज्योति हो इसलिए स्वयं ज्योति स्व प्रकाश है ये सब शब्द व्यवहार किया जाता है बुद्धि को जो जानता है वही आप है वही साक्षी है वही आत्मा है और हम लोग सब जानते हैं कि बुद्धि को हम तो जानते ही है आप ही आत्मा है फिर भी हम तो चक्कर लगाते रहते हैं खुशते रहते हैं क्यों कहते हैं कि हमको ये सब अनात्मा पदार्थ में ये जो संबंध हो गया ये छुटता नहीं आत्मज्ञान उतना ही है कि वैराग्य दृढ़ है तो कहते हैं आप ही तो आत्मा है कहते हैं हाँ बस ठीक ही है अगर वो नहीं है साधन चतुष्ट नहीं है हम तो वही जाड़ी के चारों तरफ घूमने वाले जैसे होते हैं तो वैराग्य अगर दृढ़ है तो ये अनुभव तो होगा ही होगा वैराग्य दृढ़ नहीं है का अर्थ है कि हमको कुछ चाहिए चाहिए तो दिल्ली जाना चाहिए तो ट्रेन से उतर जाएंगे क्या बैठना पड़ेगा कुछ चाहिए तो ये यंत्र से हमारा छुटकारा नहीं होगा ये जो शरीर इंद्रिय बुद्धि ये सबसे हमारा तादाद में छूटेगा नहीं तो नहीं छूटने से कहते हैं अनुभव कैसे होगा कि हम इसे अलग हैं इसलिए इसका मूल है कि वैराग्य दृढ़ होना चाहिए इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं वो अपरुक्ष में वैराग्या आदि चतुष्टयम वैराग्य को प्रथम कहते हैं इतना महत्वपूर्ण है वो वैराग्य दृढ़ है तो ये सबसे हम है ये निश्चय हो जाएगा तो आप जान रहे हैं आप आत्मा है किंतु अनात्मा के साथ मिल कर अनात्मा का संबंध तो यह हमारा वैराग्य का कमी के कारण होता है प्रतिदिन जैसे हम वेदांत तो विचार करते हैं इसी प्रकार साधन चतुष्टय के ऊपर अधिक महत्व तो देना है तो ना कुठार का तीक्ष्णीकरण में अधिक महत्व तो देना है काष्ठ का छेदन वृक्ष छेदन तो हो ही जाएगा अगर कुठार ही तीक्ष्ण नहीं है तब तो फिर हम कितने दिन लगेगा कितने समय लगेगा इसका छेदन में और ये वैराग्य दृढ़ भी होता है साधु संगम ये बच कहा गया साधुओं के साथ चलने से वैराग्य दृढ़ होता है प्रतिबोध विदितम मतम आत्मतत्व का ब्रह्मतत्व का ज्ञान के लिए यही उपाय है कि प्रत्येक वृत्ति को प्रत्येक को जो हम जान रहे हैं यही आत्मज्ञान का उपाय है जो इस प्रकार के जान लेता है वो अमृतत्व बिंदते अमृतत्व अर्थात अमरण धर्मा हो जाता है क्योंकि जान लेता है कि मैं साक्षी हूँ कुटस्थ असंग बुद्धि को भी जान रहा हूँ और ये सब जो हानि लाभ इत्यादि होना है सुख दुख ये सब बुद्धि का ही धर्म है आगे चल करके इंद्रिय शरीर ये सब में हानि लाभ हो सकता है तो इनमें कोई क्षय कोई वृद्धि ये सब हो सकते हैं किंतु हम तो असंग है कुटस्थ है अमृत तत्व में ही बिंदते ये जो अमृत तत्व में ही बिंदते कहा गया इसका वो कैसे क्रम उत्तरार्ध में कहते हैं विद्य आत्मना वीरियम बिंदते विद्या विद्या अर्थात तो प्रथम ये आत्म विषय का ज्ञान होता है कैसे कहते हैं मैं ही तो हूँ प्रतिबोध विदितम अर्थात तो प्रत्येक बोध का जो साक्षी वो तो मैं ही हूँ इस प्रकार के निश्चय होना ये हुई विद्या और विद्या से कहते हैं कि आगे विद्या अर्थात निश्चय हो गया कि मैं ही आत्मा हूँ विद्या या और आत्मना वीरियम विंदते विद्या होने से आत्म हुई आगे आत्मना फिर आत्म प्राप्ति से कहते हैं वीरियम बिंदते वीरियम अर्थात तो मृत्यु अभिभव सामर्थ्यम जिसको निश्चय हो कि मैं असंग कूटस्थ चिन्हमात्र हूँ फिर उस चिन्हमात्र के चिन्हमात्र का कभी मृत्यु हो जाएगा ये शरीर का मृत्यु होता है जब निश्चय हुआ कि मैं शरीर से भिन्न हूँ चिन्हमात्र हूँ मृत्यु अभी उसका अभिभव नहीं कर देगा मृत्यु उसका कबलित नहीं कर पाएगा इसको वीर्य शब्द से कहा जाता है तो आत्मलाभ होने से आत्मज्ञान होने से मृत्यु को वो अतिक्रम कर गया अमरण धर्मा हो गया वीरियम बिंदते और जब अमरण धर्म हो गया वीर प्राप्त हो गया तब अमृतम बिंदते क्योंकि अमरण धर्म हुआ यह मंत्र हमको आत्मलाभ का आत्म प्राप्ति का आत्मज्ञान का उपाय बताते हैं कि जो जान रहा है यह सब प्रत्येक वृत्ति को, को वही मैं हूँ दृष्टांत तो हम लोग कई बार विचार करते हैं हम लोग यहाँ बैठ कर के भी विचार कर रहे हैं कहीं बाहर में कहीं माइक बजेगा अथवा यह रास्ता में कोई वाहन जाएगा इतना जोर हॉर्न बजा देगा तो देखिए हम तुरंत जा कर के रास्ता में खड़े हो जाते हैं जहाँ वो शब्द की उत्पत्ति स्थल है हम वहाँ पहुँच जाते हैं हम वहाँ अर्थात मनोही चला गया इस स्थिति को हम बार बार उसको रोकें क्योंकि अंतकरण का स्वभाव पड़ गया ये इंद्रिय से कोई विषय आएंगे तो चला जाएगा और श्रवण इंद्रिय का नियंत्रण तो अंतिम क्योंकि वो आकाश तन्मात्रा का कार्य है सभी तन्मात्रा से वो सूक्ष्म है इसलिए श्रवण इंद्रिय का नियंत्रण करना सबसे कठिन है और भगवान तो अन्यत्र कुछ कुछ दरवाजा दिए हैं चक्षु को तो आप पलक झपका लेंगे कहेंगे इंद्रिय बंद हो गया किंतु तुग तो इंद्रिय को कहेंगे पूरा कपड़ा डाल लीजिए वो भी बंद हो जाएगा किंतु श्रवण इंद्रिय थोड़ा कठिन है सबसे सूक्ष्म है हम श्रवण इंद्र के पीछे चले जाते हैं उस स्थान को किंतु कभी जागृत होकर के उसको स्थान पर नहीं जाने देना नहीं नहीं हम तो सुन रहे हैं कि कान के पास ही वो शब्द आ रहा है मैं जान रहा हूँ कि शब्द हमारा कान में हो रहा है अब हम विषय देश को नहीं गए थोड़ा हट गए और थोड़ा अभ्यास अगर करेंगे तो फिर हम ये शब्द नहीं हमको ये शब्द सुना दे रहा है इस प्रकार की मैं जान रहा यह दृढ़ स्थिति अर्थात हम अभी थोड़ा साक्षी भाव में जा रहे हैं ये सब अभ्यास हैं हम ही जान रहे हैं कि हमको ये शब्द सुनाई दे रहा है अभी शब्द का अर्थ के ऊपर नहीं जाना है ये क्या आ रहा है कहाँ आ रहा है वो सब के ऊपर नहीं जा करके मैं जान रहा हूँ कि मेरे को एक शब्द सुनाई दे रहा है इस प्रकार की जिसको न्यायिक लोग अनुव्यवसाय ज्ञान कहेंगे तो वैदांतिक लोग कहेंगे ये साक्षी अनुभव हैं अर्थात तो इंद्रियों के साथ अधिक मिल करके प्रमाता बन करके वो व्यर्थ होता है अधिक अर्थात तो उसे हटने का उद्यम करें यही जब इंद्रियों को हम पहले नियंत्रण करते हैं तभी तो कश्चि धीर कहा जाता है हम ये बुद्धि को नियंत्रण कर पाते हैं नहीं तो ये बुद्धि मन सर्वदा चला जाएगा विषय देश में उसको हटाने का सामर्थ्य और मंत्र हमको बताते हैं कि आत्म प्राप्ति का ही एक उपाय है कि अंतकरण का जो परिणाम होता है उसको जानते रहे यह करें इंद्रियों के साथ ना ये अधिक न जाए अंतकरण को हम जानते रहते हैं अर्थात तो अभी हम अकार से उठ के उ कार में आ गए जो पंचीकरण में जो कहा जाता है ओंकार का अऊ म को ऊ में लय कर देना ऊ में लय कर देना अर्थात तो मनो ही चलना है अंतकरण चलना है तभी हमको धीरे धीरे लगेगा कि हम जान रहे हमारा मन चल रहा है ये विषय देश को अधिक न जाए विषय देश को जाना अकार अवस्था हो गया बहु स्थूल हो गया उ कार अवस्था को अधिक अभ्यास करना है तभी ये दृढ़ होगा धीरे धीरे अच्छा यहाँ तक तो श्रुति भी कह दी कि आत्म प्राप्ति का यही उपाय है और आचार्य ने शिष्य को भी इसी उपाय से ज्ञान करवा दिए अभी श्रुति कहती है कि देखिए अगर आप इसी उपाय से चलते हैं तो ठीक है नहीं भी चलते हैं तो कहते हैं विपक्षीय बाधक दंड ये शास्त्र में कहा जाता है अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो ये बाधक आपकी ये हानि हो जाएगी श्रुति कहती है यह चैद अवेदी तथा सत्यम न चेद अवेदी महति बिनष्टि महती विनष्टि भूतेषु भूतेसु विचिधीरा प्रत्याश्लोका दृता श्रुति कहते यह चेत अवेदित यह यहाँ अस्रे तो यह चेद अवेदित चेद यदि इसी शरीर में रहते हुए अगर इस आत्मतत्व का ज्ञान हो गया तब तो सत्यमस्थ सत्यम अर्थात ये जीवन साथक हुआ तो परमार्थ तत्व आप जान लिए उसी में परिनिष्ठित तो हो गए मतलब सद्भाव में अप निष्ठा हो गई आपको तो अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन सार्थक हुआ क्योंकि ये नाना योनि में भटकता रहता है कभी मनुष्य भी बन गया कभी देवता भी था कभी अन्य कोई तिर योनि में भी गया था जन्म मरण ये सब से तो भटकता रहता है और अभी मनुष्य शरीर मिला और अधिकारी भी है और समर्थ भी है अधिकार है और सामर्थ्य भी है ये दोनों है ऐसा स्थिति होने पर अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो श्रुति खेद पूर्वक अर्थात तो कहते न दुख और आक्रोश ये दोनों स्थिति में ये कब होता है कहते हैं बहुत समझाने के बाद अगर वो कहता है मैं तो यही करूँगा तब तो फिर पिता अथवा कोई गुरुजन स्थानीय व्यक्ति क्या कर, कहते हैं कहते हैं आपको फिर जैसा करना है ऐसा करो आप ही जाने आपका क्या गति होगी इसी प्रकार की श्रुति वहाँ कहते हैं उसको खेद कहते हैं संस्कृत में अर्थात आक्रोश और दुख दुखपूर्वक आक्रोश न छेद अवेदिन महति बिनष्टि महान हानि हो जाएगी अगर इसको नहीं जान पाएंगे इसी शरीर में महान हानि अर्थात पुनः वही जन्म मरण उसी चक्र में और पुण्य जन्म मरण होगा तो जरा व्याधि ये सब आएंगे ये चलता रहेगा ये कठोपनिषद में भी इसी प्रकार के मंत्र हैं यह चेत असकत बोधुम प्राग शरीरस्य से बिश्रस ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरवाय कल्पते अगर यह चेत असकत बोधम यहाँ अगर इसी शरीर में अगर आप जानने के लिए समर्थ नहीं हुए शरीर से बिश्र पतन हो जाने से पहले मृत्यु हो जाने से पहले अगर आप जान नहीं पाए ततः स्वर्गेशु लोकेशु स्वर्गसृष्टि पुनः ये सृष्टि ये लोक में शरीर तवाय कल्पते आपका सामर्थ्य आ जाएगा पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए और वो शरीर क्या मिलेगा कहते हैं जैसे संचित कर्म है वो क्या पता तो यो निमन्य आगे कठोपनिषद कहता है तो हमारा संस्कार में क्या पड़ा हुआ है ये तो पता नहीं है अभी कुछ हमारा पुण्य के चलते ये संस्कार अभी कार्य कर रहा है आगे यही संस्कार कार्य करेंगे नहीं करेंगे इसमें निश्चितता नहीं है और और भी मनुस्मृति में ये बात आता है तो कहा जाता है कि परमात्मा हमको जो सामर्थ्य दिए हैं अगर हम उसका सदुपयोग नहीं किए और दुरुपयोग हुआ तो परमात्मा वो सामर्थ्य हटा लेंगे जैसे मनुष्य मृति का श्लोक हैं शारी शारी शरीर अजय ही कर्म दोषे ही या अति स्थावरतांग न रहा शरीर से ऐसा कर्म करेगा दोषयुक्त तो कर्म करेगा तो आगे जन्म स्थावर हो जाएगा अर्थात तो शरीर को व्यवहार नहीं कर पाएगा खड़े खड़े वहीं अगर गर्मी का दिन है तो दूर में थोड़ा दस फुट दूर में जल है फिर भी जा नहीं पाएगा मर जाएगा शरीर को व्यवहार नहीं कर पाएगा क्यों तो इसी प्रकार के हमको ये सामर्थ्य मिला है अधिकार मिला है अगर हम इसका सदव्यवहार नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा कहेंगे तो जो दिया वो किया नहीं ठीक से इस प्रकार के, यह सब बहुत सतर्क होना है अर्थात जीवन का प्रत्येक क्षण इसी में लगाने के लिए उद्यम करें संस्कारवश माना अन्यत्र चला जा सकता है किंतु उसके लिए कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करके कमरे में रोए कि जीवन व्यर्थ हो रहा है भगवान चला गया और कुछ समय व्यर्थ हुआ महति विनष्टी, श्रुति कहते हैं आक्रोश पूर्वक दुख भूतेशु कैसे जानेंगे कहते हैं भूतेशु भूतेषु ध धीरा विचित्य विचित्य विज्ञा जान करके प्रत्येक भूत में यही मतत्व आत्मतत्व विद्यमान है इस प्रकार की जान करके अस्मात् लोकात् प्रत्य अमृता अस्मात् लोकात् अर्थात ये शरीर में जो अहंत बुद्धि है और शरीर संबंधियों में जो बुद्धि है उससे छुट छुट करके फिर अमृता हो जाएगा अमृत हो जाएंगे अमरण धर्म हो जाएंगे तादत्म्य छोड़ देना दे यही जीवन मुक्ति की स्थिति है और जब शरीर नाश हो जाएगा प्रारब्ध क्षय होने से वो तो विदेह मुक्ति है तादाद में छुड़वा लेना शरीर से तो शरीर जैसे प्रारब्ध है ऐसा ही तो शरीर चलेगा इसमें तादाद में रख करके उसके पीछे बहुत ज़्यादा विचार चलाना ये व्यर्थ कार्य है यहाँ तक तो ज्ञानकांड का विचार हुआ जिसका हो गया कहते हो गया हो गया और जिनको नहीं हुआ आगे के लिए एक आख्यायिका ला करके ये बताते हैं तो ये आख्याय क्यों ला रहे हैं कहते हैं जिनको पूर्व विचार से ज्ञान नहीं हो गया नहीं हो गया तो क्यों कहते हैं कि उनके सब संदेह रहता है ये जो ब्रह्म का बात आप कहते हैं ये वास्तविक है अथवा नहीं है और आप कहते हैं कि अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम ये सब कह देते हैं तो ये तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है जो पदार्थों को हम जानते हैं और निश्चय हो जाते हैं और ये है आज इसको नहीं जान पाते हैं इंद्रियों के द्वारा कैसे निश्चय होगा ये ब्रह्म है नहीं है इसलिए आगे एक आख्यायिका कथा सुना करके उसके द्वारा कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है अथवा आगे जो आख्याय कहा जाएगा यह पूर्व में जो ब्रह्म विद्या का विचार हुआ उसका स्तुति करने के लिए इतना महान है ये ब्रह्म जिसको इसका ज्ञान होता है अनुभव होता है वो पूज्य हो जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है इस प्रकार की सब ये स्तुति किया जाता है अथवा और भी आगे आख्यायिका इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोकपाल होते हैं महान सामर्थ्य वाले होते हैं इंद्र अग्नि वायु इत्यादि देवता होते हैं उन लोगों को भी यह ब्रह्म ज्ञान के लिए महान प्रयत्न करना पड़ा इतने समर्थों को भी इतने अगर प्रयत्न करना पड़ता है तो हम लोगों को तो और अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा इसलिए किसी प्रकार के आलस्य प्रमाद ये नहीं है बहुत अधिक प्रयत्न आवश्यक है इसमें दिखाया जाएगा कि अज्ञान हो करके यह इंद्र वरुणा ये सारे देवता कैसे भ्रांति से, से कर्तृत्व तो को अपने में आरोप करके भोक्तृत्व तो को भी अपने में ले रहे हैं हम हम किए हैं इसलिए हम इसका फल भोग करेंगे ये अज्ञान से होता है भगवान इसको द्वितीय अध्याय में कहते हैं माँ कर्म फल हे दुर्भू ये राजसिक बुद्धि है हम कर्म किया तो उसका फल हमको मिलना चाहिए ये देवता लोग वही कर दिए वहाँ वहाँ फिर परमात्मा आकर के उनको ज्ञान दिलाते हैं कि कर्म का फल का कारण आप नहीं है ये जो फल हुआ ये आपका परिश्रम से नहीं हुआ ये राजसिक बुद्धि है ये सब बताने के लिए अज्ञान होने से यह राजसिक बुद्धि होती है तो फिर कर्म हमने किया फल हमको मिलना चाहिए इस प्रकार की जो सब भ्रांति है वो भ्रांति को निराकरण करने के लिए आगे श्रुति एक आख्यायिका के माध्यम से हमको बता रहे हैं ये सब चीज़ आख्यायिका तो इस प्रकार की है कि देवता और असुरों का बीच में युद्ध हुआ और इसमें देवता लोग जीत गए जीत करके अपने फिर विजय उत्सव मनाने लगे आजकल तो बहुत दिखता है जब तब और वो जो जो उत्सव ऐसे मना रहे थे तब परमात्मा को पता चला देखो ये लोग सब कितने अज्ञानी है भ्रांत हैं मान रहे हैं कि ये लोग जीते हैं तो ज्ञान कराने के लिए परमात्मा वहाँ आ रहे हैं और ये जब असुर और देवताओं के बीच में युद्ध प्राय पुराण में मिलेगा और वास्तविक ये युद्ध कहीं बाहर में नहीं है ये हमारे अंदर में चल रहा है और ये जो देवता होते हैं ये हमारे सात्विक वृत्ति और जो असुर होते हैं ये राजसिक तामसिक वृत्ति और वहाँ श्रुति स्वयं कहती है कि द्वाया दया प्रजापत्या देवाश्च असुर असुरा किंतु वहाँ तत्र देवा त्र कानीसा देवा देवता कम होते हैं सात्विक वृत्ति थोड़ा कम आते हैं और ज्यायांश असुराहा ये असुर लोग अधिक होते हैं तामसिक और राजसिक वृत्ति ये अधिक हो जाता है और इनका बीच में विवाद तो चलता रहता है ये तो हर साधक को पता है रजस और सत्व का बीच में कितना विवाद चलता है बार बार लगेगा इस बार तो हम हार ही जाएगा हार ही जाएगा अर्थात तो जैसे कोई सात्विक कार्य करने के लिए ये सात्विक कार्य इसको करेंगे पाठ श्रवण करना है आरती इत्यादि महिमा इत्यादि ये सब करना है गंगा स्नान समर्थ सामर्थ्य है तो करना है तीन दिन करेंगे चौथा दिन तो फिर फेल हो जाएगा तो ये क्या हुआ कहें उस दिन लोग हमको अधिकार कर लिए कभी कभी लगेगा कि हम जीत जाते हैं जब जीत जाते हैं अगर हमारी बुद्धि रहेगी तो शिव जी की कृपा शिवजी की कृपा हुआ तो चलो आज हम विफल नहीं हो गए इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए अगर हम सोचते रहेंगे कि आज तो हमने ये हमारा मन को परास्त कर दिया अगला दिन देखेंगे वो जो कुश्ती होती है ना मर लोगों के बीच में है मन अगला दिन आपको तो पटक देगा तो जितने हम ये ईश्वर परायण होकर के रहे अर्थात शिव जी के कृपा से आज वो कार्य संभव हुआ यहाँ मंत्र कहते हैं ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तय ब्रह्मणों विजय देवा अमहियंत तेत एव अयम विजयो एव अयम महिमा देवताओं के लिए ब्रह्म विजिज्ञे ब्रह्म जीत लिए देवताओं के लिए तस् ब्रह्मणो विजये अभी ब्रह्म ही वास्तविक जीता वो युद्ध को देवता असुरों का बीच में युद्ध को ब्रह्म ही जिता उनके लिए और ब्रह्मों का वो जीत में देवा अमहियंत देवता लोग महानता को अर्थात तो माने कि ये हमारी महिमा है अमहि अंत महिमा का ख्यापन कराने लगे शायद महाभारत में ऐसा एक कथा आता है कोई एक व्यक्ति था उसका नाम था बेलालसेना शायद अर्जुन का पुत्र था युद्ध क्या नाम था उसका परवरी अच्छा तो युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान देखे इसका जो सामर्थ्य है ये तो एक दिन में पूरा कर देगा युद्ध को तो उसका गला को काट करके रख दिया खंभों में कहे आप देखते रहो अच्छा भीम का अच्छा ठीक है हाँ हाँ मतलब वो कथा का जो वो जो परिधि वो थोड़ा इतना स्मरण नहीं उसका तो, तत्व तो हमको स्मरण है अर्थात तो वहाँ कहते हैं कि आप तो युद्ध में उतरने का आपको योग्यता नहीं आप तो गैलरी में बैठने वाले हो चुपचाप देखो युद्ध पूरा हो गया तो सब लोग ये जो पांचो भाई थे मैं ज़्यादा कर दिया ज़्यादा कर दिया अभिमान करके भगवान कहे ये तो गैलरी में था ये ठीक देखा है जो मैदान में होता है ना वो ठीक नहीं जानता है चीज़ को उसको जाकर के पूछो वो क्या देखा वो कहता है कि हम तो यही देखा है कि चक्र घूम रहा है और सबका गला काट रहा है बाकी तो कुछ नहीं चल रहा है तो बात वही है कि ऐसा हमने सुना था अभी हमको पता नहीं है शास्त्र में वहाँ क्या है ठीक से तात्पर्य वही है कि वो चक्र परमात्मा का है सब कुछ वही करवा रहे हैं और ये देवता लोग कहते हैं अमह्यंत मानने लगे कि हमने ये ते अक्ष्यंत वो देवता लोग ये विचार करने लगे अस्माकम एवं अयम विजय ये विजय तो हम लोगों का है अर्थात तो हमारे आयास से परिश्रम से ही विजय प्राप्त हुआ इसलिए महिमा भी हम लोगों का है राजसिक बुद्धि है देवता सात्विक होना चाहिए किंतु उनका अंदर में राजसिक बुद्धि आई ऐसे जब होती है तो फिर परमात्मा कृपा करते हैं तो कहते हैं शिष्य का ये जो राजसिक बुद्धि अहंकार इसको नाश करते हैं आचार्य कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं परमात्मा कैसे यह देवताओं का ये बुद्धि को नाश करते हैं तदैषा तदसांग विज तेभ्यो प्रादुर्बूव त्यजानत कि यक्षतिषा तद यों तदिम देवताओं का जो अभिमान यशा देवाना बीजों ब्रह्म ब्रह्म ने देवताओं का यह अभिमान को जान लिए जान करके तेभ्यो है प्रादुर्भू भभु, वो परमात्मा अंतर्यामी रूपेण विद्यमान है वो कहीं अन्यत्र रह करके उनका जानना आवश्यक नहीं होता वो तो है हमारी अंदर में उनके ऊपर कृपा करने के लिए प्रादुर्भ भू उनके समय समक्ष में प्रकट हो और कैसे कहते के हैं यक्ष यक्ष अर्थात पूज्य महान स्वरूप लेकर के प्रकट हो ये देवता को तन नत तो नहीं जान पाए कि मिदम यक्षम ये जो सामने में दिख रहा है ये महान पूज्य पदार्थ ये है क्या जानने के लिए अभी वो लोग उद्यम किए ते अग्निम अभ्रुवन जात वेद एतद बिजानी ही किम एतद यक्षमति तथेति अग्नि को देवता लोग कहे हे अग्नि आप जातवेद है जातम जातम व्यक्ति इति जात कोई किसी की भी उत्पत्ति होती है तो अग्नि पहले उसको जान लेते हैं क्योंकि जो जन्म होगा उसको पहले भूख लगेगा और जाठर अग्नि उसके अंदर में आएंगे इसलिए अग्निदेवता निश्चित रूप से जान लेंगे जात वेद ए तद विजानी ही ये जो यक्ष सामने में दिख रहा है किम ए तद यक्ष ये कौन है आप पहले जा कर के जानिए तद अभ्य तथेति अग्नि ने कहा ठीक है मैं जाऊँगा तद् अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत्त कोशीतिर अग्निर्वा अहम इति अब्रबी जात भेदा व अहम अस्मी तद अभ्यद्रवत तद्दितया अर्थात उस यक्ष के प्रति अभ्यद्रवत गति में वो गया अग्नि गया जाकर के पहुंच करके, करके यक्ष के पास यक्ष का अर्थात वो महान स्वरूप को देख करके अग्नि कहते हैं ना हत प्रतिभाव हो गया जब सामने में कुछ एक महान पदार्थ देखते हैं तो फिर और वाक्स पुराना नहीं होता है बहुतों को अनुभव होगा जो शुरुआत में जाते हैं महान ये महापुरुषों के पास फिर वाणी निकलेगा नहीं अब चुप हो जाएंगे तो फिर कृपा करके वो महापुरुष ही अपने पार्श्व से अर्थात आरम्भ करते हैं बातचीत आरम्भ कर करना पूछते हैं तो क्या है कैसा साधन चल रहा है तो वो पूछना आरम्भ करते हैं तो धीरे धीरे उसका बल मिलता है वही हुआ अग्नि गया परमात्मा यक्ष रूप में जो विद्यमान थे उनके पास और वो हत हो गए और उनका बाक्स पुरण नहीं हुआ अभी परमात्मा तम अभ्यवदत्त वो यक्ष रूप में विद्यमान परमात्मा अग्नि को पूछे कोसी आप कौन हो अब अग्नि कहना आरम के अग्निर्वा अहम अस्मी थी मैं अग्नि हूँ जातवेदा मेरा नाम है जातवेदा अहम अस्मी आगे यक्ष पूछते हैं तस्मीन्स तोये किम वीरियम इतपिदम सर्व दहेय यदिदम पृथिव्याम यक्ष पूछते हैं आप जात अग्नि आप में क्या सामर्थ्य है अग्नि कहते हैं इदम सर्व दहेय यदिदम पृथिव्याम ये पृथ्वी में जो कुछ है सब मैं जला दे सकता हूँ तो परमात्मा सोचे कि हाँ ठीक है चलो इसको परीक्षा किया जाए तस्में तृण निदधा निदध एतहे तदुप्रेयाय सर्वजबन तशाक दधुम स तथा निबवृत नई तदशं विज्ञात यदत यक्ष तस्म अग्नए वो अग्नि के लिए परमात्मा ने उसके सामने एक तृण रख दिए और कहे कि एक तह इसको दहन करो तद उपप्रयाय सर्वजबे अग्नि उस तीर्ण के प्रति सर्वजबे न द्रुतगति जो द्रुतगति अपना पूरा वेग के साथ सारे कहते शिखा अग्नि के जो शिखा ज्वाला होते हैं पूरा उसको विस्तार करके गए त न ससा कर धगधुम वो तीर्ण को नहीं जला सके सतत एवं निव्यवृते जो पूरा पृथ्वी को दहन करने का सामर्थ्य रखते हैं वो एक तृणों को भी जला नहीं पाए और वहाँ से फिर निवृत्त हो गए प्रत्यावर्तन करके देवताओं के पास आकर के कहे नई तद अस नई तद विज्ञातुम इसको हमने जान नहीं सका असकम रंग का रूप है इसको मैं जान नहीं सका यदतम यद यक्ष मिति यह यक्ष जो सामने में दिख रहा है वो कौन है ऐसा हमने जान नहीं सका अग्नि ने कहा अथ वायुम अभ्रुवन वायवे वायु एतद बीजानी ही किम ए तद्यक्षमिति तथेति आगे फिर वायु को कहे अग्नि जब पराजित हो गए वायुम अभ्रुवन देवता लोग वायु को कहे हे वायु संबोधन करके एतद बीजानी ही किम ए तद यक्षक्षमति जो सामने में दिख रहा है प्रत्यक्ष यक्ष ये कौन है आप जा करके इसको जानिए तथेति वायु ने कहा ठीक है तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कौशीति वायुर्वा अहम अस्मी त्यब्रवीण मातरिश्वा तद् यो यक्ष के प्रति अभ्यद्रवत द्रु द्रुतगति दु, में गया ओ वायु ये भी जा करके तत प्रगल्भ हो गया अर्थ तो उसका बाक्स पाक्सपूरण नहीं हुआ यक्ष ने वायु को पूछा तम अभ्यवदत्त तम वायुम अभ्यवदत्त यक्ष कौशी थी आप कौन है वायु कहते हैं वायुर्वा अहम अस्मी मातरी स्व अंतरिक्षे सोयती गच्छति अंतरिक्ष में, में मैं चलता हूँ अर्थात बिना प्रतिबंध से मैं चलता हूँ अर्थात मेरा प्रतिबंध करने वाला कोई नहीं है ये तात्पर्य है उसका अहम अस्मी आगे यक्ष पूछते हैं उसको परमात्मा तस्में स्वय किम बीरियमीति अपी इदम सर्वम आ ददीय यदिदम पृथिव्यामिति परमात्मा पूछते हैं वायु को आप में क्या सामर्थ्य है वो कहते हैं सर्वम आ ये सब कुछ को मैं ग्रहण कर ले सकता हूँ ददीय सब कुछ ग्रहण कर ले सकता हूँ अर्थात अपने साथ ले जा सकता हूँ यदिदम पृथ्व्याम ये पृथ्वी में जो कुछ है मैं सब ले जा सकता हूँ इति सर्वजवेन तस्में तृण निदत्सो तदुप्रेयाय सर्वजवन तशाक आदा सततएव निपवृते नईतदशक विज्ञात यदत यक्षुक परमात्म जो थे तृणम निदध तृण एक कर दिया निदौ स्थापने मत तीर्ण एक स्थापन कर दिए और कहे ए तद आप इसको ग्रहण करो अर्थात अपने साथ ले जाओ और वायु ने उसको लेने के लिए तद सर्वज न उपप्रियाय पूरा अपने सामर्थ्य के साथ तो वायु जितने अपना कहते हैं विभाग सात विभाग और प्रत्येक विभाग में भी पुनः सात साथ, साथ हैं इस प्रकार वायु का पूरा जो संघ है वो गोष्ठी है उसमें उनचास संख्या में है पूरा संख्या के साथ हो गए तन न ससा आधा तुम तद तीन वो तीर्ण को ग्रहण नहीं कर सका अर्थात अपने साथ उड़ा नहीं ले जा सका ततएव नीब अवृते फिर वो निवृत्त हो गया कार्य नहीं कर पाया जो प्रतिज्ञा किया था और आकर के देवताओं को कहा ए तद विज्ञा इस जो यक्ष इसको जानने के लिए मैं समर्थन नहीं हुआ यद एत यक्ष यह क्या है मैं जान नहीं पाया तो यह जब सब कहते हैं न सेनापति स्थानीय ये पराजय हो गया इनका अभी राजा अंतिम में उनको जाना होगा अथ इंद्रम अभ्रुवन मघवन एतद बिजानी ही किम एतद यक्षमति तथेति तद, तथे तद अभ्य द्रवत तस्मा तीरो दधे को देवता लोकहे हे मघवन आप अब देखिए एतद बिजानी ही कि है तद वो जो यक्ष दिख रहा है वो कौन है आप जा कर के जानिए इंद्र भी कहा तथेति ति तथा ठीक है मैं जाता हूँ तद अभ्यद्रवत यक्ष के प्रति इंद्र भी द्रुत गति से गया तीरोदधे इंद्र के सामने से तो वो यक्ष तिरोधान हो गया क्योंकि देवराज है उसका अपमान करना क्योंकि देवराज उस पद में तो स्वयं परमात्मा ही उसको रखते हैं और जिसको जो पद में रखा है वही अगर उसका अपमान कर देगा तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए परमात्मा उसका सीधा अपमान नहीं किए और तिरोहित तो हो गए तिरोधे स तस्मेंव आकाशे श्रियम आजगाम बहुशोभ उइमतीम ताम होवाच किम एक स सस्मिन आकाशे इंद्र किंतु उसी स्थान पर खड़ा रहा वो प्रत्यावर्तन करके आकर के ऐसा नहीं कहा कि मैं जान नहीं पाया बुद्धिमान होते हैं जो राजा होते हैं बुद्धिमान होते हैं अर्थात तो अगर राजा अगर पराजित तो हो जाएगा तो फिर और और किसको वो बोलेगा इसलिए वो तो सर्वदा समाधान खोजने के लिए उद्यम करेगा वो उधर ही खड़ा रहा तो उसका आग्रह रहा कि मैं तो इसको जानूँ जब हमारे अंदर में ऐसे हो जाते हैं मुमुक्षित्व कहा है उसके अंदर में यही आग्रह रहा मैं तो इसको जानूँ ये क्या था उसका जो मुमुक्षुत्व होता है कहते हैं, आगे फिर विद्या आती है कहते है, श्रियम आ जगाम तो, अच्छा श्रियम श्रेयम यदित्यायक वचन है उस आकाश में इंद्र खड़ा रहा और देखा कि उसके सामने कोई एक बहु शोभमाना अर्थात तो कोई एक सुंदरी स्त्री उसके सामने में आ गई और इंद्र ने उस स्त्री के पास अभी इंद्र गया आ उस मेयम वो स्त्री के पास इंद्र ने गया और वो स्त्री कैसी थी कि हैं बहु शोभमाना अति सुंदर वास्तविक सबसे सुंदर तो है ये ब्रह्म विद्या तो इसलिए जो उसको सामने में दिखा कहते हैं कि वो ब्रह्म विद्या ही थी और वो सुंदर है उसमें और कहना क्या है ब्रह्म विद्या तो सबसे अधिक सुंदर है जगत में जितना कुछ सुंदर होते हैं उसमें ब्रह्म विद्या ही सबसे सुंदर है क्यों कहते हैं कि ये जगत को ही जगत का सत्ता को ही हटा देगा सबसे अधिक आनंद क्योंकि सौंदर्य का अनुभव से आनंद होता है और ब्रह्म विद्या से सबसे अधिक आनंद होता है इसलिए उसको बहु माना ऐसा कहा जाता है उमा और हैमवतीम हैमवतीम अर्थात है, हैमा ये हिरण्य तथा प्रकाश रूप है ब्रह्मविद्या प्रकाश रूप है अथवा ऐसे भी लिया जा सकता है कि वो हिमालय दुहिता है पार्वती देवी माता है जो कि शिव जी के साथ सर्वदा रहने वाले परमात्मा के साथ परमात्मा का विद्या रहने वाले सर्वदा इसलिए उनको भी परमात्मा का ज्ञान है हयमती का अर्थ यह भी लिया जा सकता है पार्वती देवी लिया जा सकता है अथवा ब्रह्म विद्या तांग हवाच कि मैतद मिति इंद्र ने पूछा उनको यह जो सामने में यक्ष दिख रहे थे वो कौन है सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणों व एतद्द इति ततो तथोह विदांचकार ब्रह्मेती सा ब्रह्मेति होवाच सा का? उमा।, उमा उमा ने उतर दिए ब्रह्म वो जो यक्ष आप सामने में देख रहे थे वो ब्रह्म ही थे और ब्रह्मणों व एत विजिए मह्यध्व क्रिया विशेषण अर्थात ब्रह्मणो विजय एतद ये तद महधुम अर्थात ब्रह्म का यह विजय में आप लोग जैसे अभी महिमा को ये प्राप्त कर रहे हैं मह्यध्वम अर्थात यह विजय तो वास्तविक ब्रह्म का था किंतु विजय तो आप मान रहे हैं अपने महिमा को आप ले रहे हैं ततो ततोह विदांचकार ब्रह्मे थी इंद्र ने पहले जाना कि अच्छा ये ब्रह्म ही थे और वही ये हम लोगों के लिए यह असुरों के साथ युद्धों को जिताए इंद्र भी ये जो ब्रह्म को जाना वो भी उमा का वाक्य से जाना अर्थात स्वतंत्र रूप से वो नहीं जाना इसके द्वारा यही बताया जा रहा है नहीं तो ऐसा हो सकता था कि स्वतंत्र रूप से जान लिया कहते नहीं दिखाते हैं कि उमा के माध्यम से इंद्र जानता है अर्थात उमा यहाँ इंद्र का गुरु हुए गुरु परंपरा से ही ये ज्ञान प्राप्त करना है ऐसा शास्त्र हमको बार बार ये बात कहेंगे परंपरा में चल करके ही ज्ञान प्राप्त करें गुरु के पास समर्पित तो हो जाए जैसे कहेंगे गुरु ऐसे ही चले फिर ये शरीर मनोबुद्धि ये सबसे तादात में छूटना बहुत कठिन है जब तक हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं ये तादात में छूटेगा नहीं हम तो कुछ अपना इच्छा से करते रहेंगे इसलिए कहा जाता है कि गुरु आज्ञा पालन करे जैसे कहते हैं ऐसे करे ताकि वो शरीर मन बुद्धि से तादाद में छूटेगा अभी इंद्र को यह ज्ञान हुआ अभी इंद्र प्रत्यावर्तन करके बाकी को भी कहे कि वो यक्ष थे वो स्वयं ब्रह्म ही थे अब जब कहे कहते हैं कि अच्छा अग्नि और वायु इनको भी निश्चय हुआ हम जिनको देखें नज़दीक में बातचीत किए वो ब्रह्म ही थे इस प्रकार के उनको निश्चय हुआ बाकी अन्य देवता भी थोड़ा दूर से देखे थे अग्नि और वायु ये दोनों बात किए थे इंद्र तो सामने में गया था और उनको प्रथम ज्ञान हुआ तस्मा एक देवा अतितराम इव अन्यान देवान अन्य दे अतितरा इव अन्यान देवान्द्वायुरइंद्रते हीनदिष्ट पस्पु ते ही एनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेती तस्माद्वा इसलिए कहा जाता है कि एते देवा इंद्र अग्नि वायु अग्निवायु इव ये अन्य देवताओं से ये तीन श्रेष्ठ हैं क्यों कहते हैं कि अन्यन देवान अन्य देवताओं के अपेक्षा अन्य अर्थात ये उनको अतिक्रम करके किसको को देवान अन्य सभी देवों को अतिक्रम करके ये तीन देवता होते हैं क्यों हेतु है कहते हैं यदि अग्निर्वाय और इंद्रते ही एनद नेदिष्टम पशपरशु ये अग्निवायु और इंद्र ये तीन इस ब्रह्मों को निर्दिष्टम समीप गए पश्परशु कुछ व्यवहार किए हाँ पश प्रसु हाँ क्योंकि वहाँ तो गुण नहीं होगा लिट में अच्छा यहाँ भी पश परसु दे दिए पश प्रशु लीट में कित हो गया कित होने से गुण नहीं होगा पश प्रशु अरे पव किस सूत्र से आ जाएगा सर पुरवाह खय यह तीन देवता इनको नज़दीक से जा करके अनुभव किए दो बातचीत किए इंद्र तो बहुत नज़दीक से भी नजदीक में गया था ते ही ये तीन देवता ए नत ब्रह्म प्रथमो वेदांग चकार ब्रह्म ये तीन प्रथमे जाने कि जो यक्ष दिख रहा था वो ब्रह्म ही है तस्मा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान स हीन ने दिष्ठम पस्पर्श स हीनत प्रथमो विदा चकार ब्रह्मेति तीन देवता अन्य देवताओं से श्रेष्ठ हुए और ये तीनों में भी इंद्र अति इव अन्यन देवान अन्य सभी को तो अतिक्रम कर गया क्यों स ही एनत ने पस्पर्श वह इंद्र ने इस ब्रह्म को सबसे नज़दीक से व्यवहार किया इसका तात्पर्य है कि स ही एनत प्रथमो विदांचकार इंद्र ब्रह्म को प्रथमे जाना इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ हुआ तस्य आदेशो तद विद्युतो वेद्युता वेद्युतदा इतिमिमिषदा इतदतम यह जो ब्रह्म देवताओं के द्वारा ज्ञात हुए तस् तस्य ब्रह्मण ऐस आदेश आदेश अर्थात कुछ उपमा तुलना दे करके ब्रह्म का उपदेश किया जाता है उपमा के द्वारा उपदेश यहाँ आदेश हुआ क्योंकि ये जो ब्रह्म है इसका वास्तव कोई उपमा नहीं हो पाएगा क्योंकि उपमा तो दिया जाएगा कोई उसमें गुण है धर्म है कोई क्रिया है तभी तो उसके आधार पर उपमा देंगे कहते हैं ये तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो पढ़ते हैं यह ऐसे चलते हैं ऐसे रहते हैं ऐसे करते हैं कुछ आपको धर्म मिले तभी उपमा देंगे ये तो निर्धर्म का निर्गुण निष्क्रिय उपमा कैसे दिया जाएगा कहते हैं कि निरुपमा ब्रह्म को फिर भी कुछ उपमा दे करके ज्ञान करवा रहे हैं ज्ञान करवा रहे हैं अर्थात ये उपासना के लिए कहा जा रहा है तस् ब्रह्मण ऐसा आदेश यद ए विद्युतो व्यद्युतदा बी अद्युतदा अद्युत व को पे प्लुत हो गया यह जैसे विद्युत जैसे विद्युत का क्षण भर के लिए चमक जाता है इसी प्रकार की ये ब्रह्म का उपदेश इसी प्रकार की कहा जाता है अर्थात एक एक क्षण भर के लिए वो अनुभव अनुभव हो जाएगा द्युतदा आकार यहाँ इब अर्थ में तुलना देते हैं उपमा देते हैं जैसे विद्युत चमक जाता है ऐसे ही ये ब्रह्म अनुभव होते हैं इति इन नियमी मिषदा यहाँ भी आकार जो है प्लुत हुआ है इब अर्थ में दूसरे दृष्टांत तो देते हैं कि नियमिमिषद जैसे पलक झपकता है तो ये जो चक्षु का ये जो पक्ष में होता है ये जो झपकता है वो क्या धीरे धीरे धीरे धीरे होता है कहते हैं ना स्लो मोशन चलता है ना ऐसे नहीं होता है वो जो झपकता है झपक जाता है ये दोनों के द्वारा क्या दिखाते हैं तो कहते हैं कि एकाएक ये होता है इस प्रकार के अधिदैवतम आदेश उपदेश करते हैं अर्थात ब्रह्म का अनुभव इस प्रकार की होता है ये शीघ्र ही होता है शीघ्र अर्थात काली का शीघ्र नहीं होता है जिस समय में होता है तो ऐसे ही होता है क्षणभर में होता है ये यहाँ दो उपमा दिया गया एक तो है जैसे विद्युत चमकता है जैसे पलक झपकता है और ये दोनों उपमा को समुच्चय करने के लिए बीच में एक शब्द दिया गया इत देखिए मंत्र में दिया तस्य तस् आदेशो यदि विद्युतों विद्युतदा इति आगे है इत् आगे है नियमि मिषत नियमि मिषत अर्थात जो निमेशण होना चक्षु का पलक जो झपकना है तो इति के आगे और एक इत् है यह इति अव्यय है और यहाँ समुच्चय अर्थ में इसको कहा गया दो उपमा के द्वारा यह ब्रह्म का उपासना करने के लिए यहाँ यह कहा जा रहा है इस प्रकार के अर्थात ब्रह्म का अनुभव इसी प्रकार के होता है उपासना के लिए कहा गया और ये दोनों उपासना अधिदैवतम अर्थात देवता संबंधी देवता विषय का ब्रह्म अर्थात ब्रह्म कुछ है और हमको उसको इसी प्रकार के ज्ञान होगा क्षणवर में इस प्रकार के ज्ञान होगा अथवाध्यात्म यदतद ग्छती व च मनोअन चैतद उपस्मृत्यभीक्षण संकल्प अधिदैवत ब्रह्म का उपासना करने के लिए दो उपमा दे करके कह दिया गया अभी अध्यात्म में कैसे वो ब्रह्म का चिंतन करेंगे ब्रह्म का उपासना करेंगे उसके लिए कहते हैं यद इव च मनो मन जैसा इस ब्रह्म के प्रति जा रहा है जैसे कहेगा कि मन घट के प्रति जा रहा है इसका क्या अर्थ होगा घटाकर वृत्ति हो रही है इसी प्रकार के मन ये ब्रह्म के प्रति जा रहा है अर्थात मन बार बार ये ब्रह्म का चिंतन करता है अने चेत उपस्मरति अने मनसा ये ब्रह्म उपस्मरति साधक इस मन के द्वारा इस ब्रह्म का उपस्मरति अभीक्षण अभीक्षणम अर्थात बार बार पुनः पुनः यह हमारा ये मन ब्रह्म का बार बार चिंतन करता है अभीक्षण संकल्प हा। संकल्प अर्थात मन का विषय यह ब्रह्म बन रहा है तो संकल्प मनसो ब्रह्म विषय अर्थात मन का ये जो संकल्प हो रहा है ये संकल्प का विषय क्या है कहते हैं ब्रह्म ही इसका विषय संकल्प का अर्थ है शोभन बुद्धि जैसे कहते हैं कोई पदार्थ देखा तो पदार्थ तो पदार्थ है कहते हैं उसमें बुद्धि हो गई ये तो अच्छा है इसको कहते हैं शोभन बुद्धि इसी को संकल्प कहा जाता है तो संकल्प अर्थात शोभन बुद्धि होने से आगे इच्छा हो जाएगी ये हमें प्राप्त हो जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि यह संकल्प अभीक्षण संकल्प अर्थात तो हमारा मन बार बार इसी ब्रह्म विषय का संकल्प करता है अर्थात ये अच्छा है ब्रह्म ही सबसे उत्तम पदार्थ है वही प्राप्तव्य है इस प्रकार के मन ब्रह्म को विषय करता है ये जो मन ब्रह्म को विषय करता है अर्थात मन ब्रह्माकार हो रहे हैं और उस ब्रह्माकार में अभि अभिव्यक्त होते हैं यह ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति होगा तो उसमें भी चिदाभास होगा होगा अर्थात ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहे हैं इस प्रकार के वो चिंतन कर रहे हैं हमारा मन ब्रह्माकार हो रहा है और उस ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म तो अभिव्यक्त हो रहे हैं इस प्रकार की वो बार बार ये चिंतन करता इसी प्रकार की ब्रह्म का उपासना करने के लिए चिंतन करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है तो जो लोग प्रथम और द्वितीय खंड में ज्ञान कांड जो विचार हुआ उसके द्वारा जिनको नहीं हो गया जिनको हो जाता है वो तो अर्थात तो उत्तम बुद्धि वाले हैं वो प्रथम कोटि के अधिकारी वाले होते हैं जिनको नहीं होता है उनके लिए ये उपासना सब कहा जाता है मंदबुद्धि के लिए ये उपासना मंदबुद्धि अर्थात दुर्बुद्धि नहीं हमारा बुद्धि अभी इतना सूक्ष्म नहीं हो गया कि हम अधिक समय वेदांत विचारों में चल पाते हैं ऐसा नहीं है तो कहते हैं उपासना करना चाहिए चित्त उसे धीरे धीरे एकाग्रह होता है और परमात्मा में रुचि बढ़ती है श्रद्धा होती है तो होने से हम अधिक समय देते हैं और यह दो प्रकार की उपासना हो गया अधिदैव में दो कह दिए और अध्यात्म में एक कह दिए तो ये अध्यात्म उपासना ये हम लोग कर सकते हैं ये तो अर्थात तो बार बार चिंतन करें हमारा मन तो ब्रह्माकार हो रहा है तो ब्रह्माकार हो रहा है अगर ज्ञान नहीं हो रहा है कैसे ब्रह्माकार करेंगे तो अहमाकार करें मैं हूँ इतने तो चिंतन कर सकते हैं तो इस प्रकार की बार बार करें आगे और एक उपासना कहते हैं तद तद्दन नाम तद्वनुपासीव्य स य एकद वेदाभन सर्वाणी भूताछति तद तद्वंग नाम तद तद्रह्म ह नाम वो ब्रह्म उसका नाम कहते हैं कि तद्वनम वनम है वनमर्था बननीय भजनीय जो श्रद्धा का प्रीति का विषय होता है उसको वनम शब्द से कहते हैं तद्वनम तद्वनम अर्थात हमारा श्रद्धास्पद है प्रीतिस्पद है चिंतनीय है तो उसमें यह तद्वन रूप को गुण को आरोप करके चिंतन करे तो वास्तविक ब्रह्म में कोई गुण का आरोप नहीं किया जा सकता है किंतु हमारा प्रीति का विषय ब्रह्म है अत्यधिक अर्थात प्रेम का आश्रय ब्रह्म ही है क्योंकि वो वास्तविक हमारा स्वरूप ही है ये पंचदशी काल के ना तत्प्रेमात्माथम नव अन्यार्थमात्मन अतस्तत्म परमा परमा पर परमात्म परमानंदतात्म इस प्रकार के हैं अन्यत्र जो प्रेम दिखता है वो आत्मा में प्रेम का कारण अन्यत्र प्रेम दिखता है अन्यत्र प्रेम जैसे कोई गृहस्थ है उसके पुत्र में प्रेम होता है पत्नी में प्रेम होता है कोई साधक है इस मार्ग में चलता है तो उसको गुरु में प्रेम होता है तो ये क्यों होता है कहते हैं कि उसके साथ वो अपना ऐक्य अनुभव करता है जहाँ ऐक्य अनुभव किया वहाँ भेदभाव नहीं आया तो भेद भान होना ये दुख का कारण भेदभाव नहीं होना ये सुख का आनंद का कारण सच्चिद आनंद जो परमात्मा का रूप है ये उसमें जो आनंद अंश का भान नहीं होता ये भेदभाव के चलते है। जिसके साथ हमको भेदभाव नहीं होता है तो वह उस परमात्मा प्रकट हो जाते हैं फिर हमको लगता है ये हमारा सुख का कारण इस व्यक्ति के साथ हमारा भेद नहीं रहा उस व्यक्ति हमारा भेद नाश करने का निमित्त बना और हम कह देंगे यह हमारा सुख का कारण हुआ वास्तविक तो परमात्मा ही सुख रूप है इस व्यक्ति के माध्यम से हुआ और हम परमात्मा तक जा नहीं पाते उस व्यक्ति में ही प्रेम को डाल देते हैं कहते हैं ये व्यक्ति है, मतलब हमारे लिए प्रेमास्पद है यहाँ कहते हैं कि तद्वनम अर्थात वो भजनीयम चिंतनीयम क्योंकि वो परमात्मा हमारे प्रेमास्पद है इति उपासितव्यम ऐसे उपासना करना चाहिए स य ए एवं वेद जो इस प्रकार की जानता है अर्थात तो वो ब्रह्म परमात्मा वही ही भजनीय है चिंतनीय है सर्वदा फिर उसी का ही चिंतन करेगा तो जो इस प्रकार की करता है उसको क्या होता है फल कहते हैं एनम ह सर्वाणि भूतानि अभि सम् इस प्रकार की जो ब्रह्म का चिंतन करता है उसको सभी भूत चाहते हैं जैसे देवताओं को परमात्मा को जिसका जो इष्ट देवता है कहते शिवजी अगर आपका इष्ट देवता है आप शिवजी को चाहेंगे इसी प्रकार की यह मंत्र कहते हैं कि जो परमात्मा को चाहता है सभी भूत उसको चाहते हैं इसलिए कहा जाता है ना परमात्मा तो दिखते नहीं किंतु परमात्मा के ही भक्त हमको दिखते हैं हम भक्त के पीछे चले वो इसी प्रकार की स्थिति उनको होता है अर्थात जो परमात्मा का चिंतन करते हैं बाकी लोग उसके पीछे मतलब उसको चाहते हैं उसको चाहते हैं अर्थात उसका सान्निध्य क्योंकि जो परमात्मा का चिंतन करता है उसका सानिध्य होने से हमको भी वो चिंतन धीरे धीरे आएगा जो उपासक है परमात्मा का तो उसको बाकी सब लोग भी अर्थात श्रद्धा सम्मान करते हैं यहाँ तक ये यह विचार हुआ आगे शिष्य पूछते हैं उपनिषदम भो ब्रुहि इति उ त तो उपनिषद ब्राह्मी भाव तो उपनिषद अब्रूम इति यहाँ तक पूरा हो गया अर्थात ज्ञान कांड का विचार हो गया उपासना भी कह दिया गया अब शिष्य पूछते हैं कि उपनिषद भो ब्रूही आप हमको उपनिषद सुनाए जैसे कहते हैं न पूरा रामायण का विचार हो गया और पूछते हैं अब थोड़ा आप राम जी का बात सुनाइए, इस प्रकार के, कहते हैं श्रुति इस प्रकार के अर्थात विकृतम मस्तिष्क वाला प्रलाप नहीं है यहाँ तो उपनिषदम भो ब्रूही इसका फिर क्या तात्पर्य कहते हैं कि आप जितना कहे इतना पूरा हो गया ना और कुछ बच गया और दूसरा बात है कि उपनिषद के लिए और कुछ आवश्यक है क्या ये ब्रह्म विद्या के लिए और कुछ आवश्यकता है क्या तो कहते हैं उप आचार्य कहते हैं उगता तो उपनिषद निश्चय कर देते हैं आपको तो हमने उपनिषद कह दिया और यह जो उपनिषद हमने कह दिया उपनिषद अर्थात जो ज्ञान कांड में जो विचार हो गया प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व हे बिंदते जो उपाय कहा गया यश्या मतम तस् मतम इस प्रकार की सब जो कहा गया तो आचार्य कहते हैं कि यही उपनिषद है हमने आपको कह दिया और ये कोई सापेक्ष्य नहीं है अर्थात यह उपनिषद ज्ञान मुक्ति देने के लिए और किसी को अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं है निरपेक्ष है तो निरपेक्ष्य है ज्ञान मुक्ति देने के लिए और किसी का आवश्यकता नहीं है तो आप हमको निश्चय कर देना चाहिए प्रश्न उपनिषद में ये अंतिम इस प्रकार की महर्षि पिपलाद कहते हैं पिपलाद छह ऋषियों को जो प्रश्न के अनुसार उत्तर देकर कहते हैं कि एताव देव अहम ऐतद ब्रह्म वेद इस ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ तो शिष्यों को फिर होगा कि इस ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूं अर्थात तो इससे आगे भी और कुछ होगा कहते तो फिर तो अभी जाना पड़ेगा अन्यत्र पूछने के लिए और पीपल आदा कहते हैं नातः परम अस्थि इससे अधिक और कुछ है भी नहीं इसके द्वारा शिष्यों को निश्चय हो गया कि यही पूरा है इसके आगे और कुछ अवश्य नहीं गया पूर्ण है जितना कह दे आचार्य इतना ही है इसी प्रकार की यह भी आचार्य कहते हैं उक्ताते उपनिषद निरपेक्ष उपनिषद यह मुक्ति देने के लिए और हमने कह दिया ब्राह्मी बाब त तो उपनिषद अभ्रुवम अर्थात ब्रह्म विषय का ये जो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान यह हमने आपको कह दिया अर्थात और कुछ अधिक शेस नहीं रहा तो ठीक है यह अगर उपनिषद कह दिया गया तो हमको अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया तो कहीं हमको कुछ कम है इसके लिए आगे बताते हैं अभी क्या करना है इसके लिए बताते हैं तस् तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यम आयतनम आयतन तस् चतुर्थी ये ष्ठी अर्थ में त्या तस्या अर्थात उपनिषद ये जो उपनिषद कह दिया गया इसका प्राप्ति का उपाय कहते हैं तो कैसे होती है उपनिषद ये विद्या कहते हैं तपो दम कर्म ये सब इस प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात पाद पाद जिसमें खड़ा हो करके वह चलता है तो यह ब्रह्म विद्या तभी चल पाएगी अगर उसका पाद है तो अर्थात तपो दम कर्म और वेद सर्व अंग ये सब उपनिषद का पाद है तपस्या करें इंद्रियों को दमन करे कर्म जो शास्त्र विहित कर्म ये सब करें और वेद को यह अंग के साथ ये भी अध्ययन करें अर्थ ग्रहण करें ये सब होने से ही उपनिषद अपना फल अर्थात ज्ञान करवाएगी तो तपो दम कर्म ये सब ये करना है तपह, तपह तपत ये हम अपने आप को क्या मानते हैं उसके आधार पर तपह निर्णय होता है अगर हमको शरीर से बहुत तादाद में है हमको शरीर को लेकर के तपह करना होगा तो यह गंगा स्नान करना होगा यह बाकी कहते धूप में खड़ा होना होगा इस प्रकार की सब शारीरिक कठिन अर्थात इतने किलोमीटर चलेंगे वहाँ जा कर के देव दर्शन करेंगे पहाड़ उठेंगे ये सब शरीर को लेकर के तपस्या होती है शरीर में बहुत ज़्यादा तादाद है तो ऐसा नहीं नहीं। कर्म में प्रवृत्त होना है जिसे थोड़ा पीड़ा होगा शरीर को और हम अंदर में भावना करने लगेंगे कि हम ये शरीर नहीं है ये पीड़ा शरीर में हो रही है हम इसे अलग है तभी हम धीरे धीरे उसे छूटते हैं और अन्य शब्द तपह ये जो शास्त्र में कहा गया चंद्रायण इत्यादि शांतपन ये सब तप कहा गया चांद्रायण हम लोग जानते हैं कि भोजन में जो नियंत्रण करके पूर्णमी लेकर के अमावस्या होकर के पुनः पूर्णमी और शांतपन तप भी ऐसे कहा जाता है गोमूत्र गोमय ये सब गृत दधि ये सब का मिलाकर के पीना ये सब तपस्या के द्वारा शरीर शुद्ध होता है इसी प्रकार की मानसिक तपस्या भी होती है अर्थात ये जप ध्यान इत्यादि करते हैं मन को एकाग्र करते हैं इंद्रियों को दमन करना ये भी तपस्या है और सबसे बुद्धि के तपस्या है वो तो अन्वय व्यतिरय आदि चिंतन अम्बा तपो ये बातिकार कह रहे हैं भारतीकार तैतरीय उपनिषद का भारतिक में जहाँ भृगु वारुणी यह तृतीय उसका अध्याय तृतीय बल्ली वहाँ पिता वरुण भृगु को कहते हैं कि तपस्या ब्रह्म विजिज्ञासस्व अर्थात तपह से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है और तपह वहाँ भारतिकार कहते हैं अन्वय व्यतिरैक आदि चिंतन अम्बा तपोह वेदांत विचार करें अन्वय व्यतिरय का ये सब मनन ये तपस्या है तो अहम ब्रह्मेती वाक्या बोधायालम भवित अतः आप ही ब्रह्म हो अहम् ब्रह्म हो। इस प्रकार की वाक्य का ज्ञान कराने के लिए अन्वय व्यतिरैक चिंतन अर्थात तो ज्ञान के लिए यह साक्षात साधन है ये सब तप हैं और तपस्या करके जब पाप क्षय हो जाता है तभी ज्ञान होता है यह कहा जाता है ज्ञान उत्पद्य पुंग क्षयात पाप से जब आगे दम कर्म ये सब और वेद और वेद का ये जो अंग वेद का छः अंग होते हैं शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छो ज्योतिषम ये भी थोड़ा थोड़ा इसका ज्ञान होना है होने से आगे कहते हैं ये उपनिषद का पाद हुए प्रतिष्ठा हुए आगे उपनिषद का ज्ञान ये करवा सकते हैं अथवा ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ तपोदम कर्म वेद अंग ये सब प्रतिष्ठा है सब पाद है अथवा तपोदम कर्म यही प्रतिष्ठा है पाद है और वेद और बाकी वेद का अंग ये सब शरीर का अन्य अंश है शरीर का पाद एक अंश है और शरीर का सिर हस्त मध्यभाग ये सब अन्य है वो वेद और अंग इस प्रकार के भी ले सकते हैं और आगे कहते हैं सत्यम आयतनम ये जो तपह है तपह में सत्य भी है ये गीता में बांगमय तप जो आता है मनोह उसका है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम ये च वहाँ यह तप में सत्य आता है और सत्य तप में ग्रहण होता भी है यहाँ फिर क्यों सत्य को अलग कहे हैं तो कहते हैं कि अलग इसलिए कहते हैं जैसे कहा जाता है गो बलिवर्धन न्याय और हैं श्री भगवान उवाच ये सब में वही दिखाया जाता है जो श्री भगवान उवाच कहते हैं तो भोग अस्ति इति भगवान और भोग में श्री भी हैं ऐश्वर्य से समग्र यश धर्म से यशस श्री है और ज्ञान वैराग्य शरणनाम भोगणा तो यह जो भोग कहा गया उसी के अंदर में श्री भी हैं तो आप अगर भगवान कहते हैं तो उनके साथ तो श्री है ही तो फिर आप क्यों श्री कहते हैं अलग इसी प्रकार कहा जाता है गौ बलिवर्धन न्याय कहते हैं गाव आगता बलिवर्धो अपी आगत तो गौ आगे आगे तो बैल भी तो आया है न बैल तो गौ ही है उसी में है तो फिर क्यों बलिवर्धन कहते हैं कहते हैं विशेष करके दिखाने के लिए अलग कहा जाता है इसी प्रकार की हाँ सत्य को विशेष करके दिखाने के लिए अर्थात जितने सारे साधन करेंगे इसमें सत्य ये है ये सबसे उच्च कोटि के साधन है ये शास्त्रकार लोग कहते हैं अश्वेध सहस्रम च सत्यम च तुलयाधृतम अश्वेध सहस्रादि सत्यम एकम विशिष्यते सहस्र अश्वमेध को तुला में एक पार्श्व में रखेंगे और दूसरा पार्श्व में सत्य को रखेंगे कहते हैं सत्यम एकम विशिष्यते सत्य अधिक वजनदार हैं इतना महात्म्य है ये सत्य में केवल सत्य कथन करना आरम्भ करेंगे देखेंगे धीरे धीरे कैसे सबको सीधा करेगा सत्य कथन करेंगे तो धीरे धीरे मन एकदम सत्य चिंतन ही करेगा मन में कुछ उस ये जो कहते हैं ना कि मनोराज्य होना और नहीं हो पाएगा बंद करेगा उसका ये मनोराज्य बिल्कुल मिथ्या ही करता है ना वो कुछ ना कुछ चिंतन करते रहता है जब हमारा वाणी में पूरा सत्य आ जाता है वो मन को भी धीरे धीरे नियंत्रित तो कर देता है वो मनोराज्य नहीं करेगा क्योंकि वो सब असत्य होते हैं इतना बल है ये सत्य के ऊपर और हम लोग कई बार सुने हैं यहाँ जो परम पूज्य छोटे महाराज से थे तो वो तो कहते हैं कि अगर आपको कुछ साधना करना है तो पहले सत्य को ही यही साधना कर लीजिए उसी से बाकी सब काम हो जाएगा तो जीवन में अगर हमारा इतना ही आ जाए सत्य आ जाए वाणी में सत्य आ जाए तब आगे बाकी सब ठीक होगा वही बाकी सबको सीधा करके ले आएगा इसलिए साधक हो गए तो प्रथम इसके ऊपर महत्व बुद्धि रखना है सत्य जो बात एक जगह में कहीं कहेंगे अन्यत्र वही बात हाँ हमने उसको ऐसा ही कहा था ये नहीं कि अर्थात कुछ कपट भाव। ये प्रश्नोपनिषद में कहते हैं तेसाम असौ बीरजो ब्रह्मलोक यम न जिम्म अनृतम न माया अनृतम छ अनृतम न इस प्रकार के हैं तेसाम असौ बीरजो ब्रह्मलोक अर्थात उस ब्रह्म को वही लोग प्राप्त करेंगे जिनमें यह अनृत कपट भाव कुटिल भाव जिम्म कुटिल भाव कुटिल भाव अर्थात मन में कुछ सोचता है किंतु तो आचरण कुछ दिखाता है तो और अन्यतम माया माया अर्थात ये कपट आचरण करना ये सब के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा अर्थात तो वो साधन मार्ग में ऊपर नहीं उठेंगे हम लोगों को तो बाहर बाहर इसको तो एकदम पाद ये तो आरंभ में ये रहना चाहिए नहीं कि यहाँ एक कह देंगे और वहाँ के दूसरा कह देंगे तो इस प्रकार की ये सब नहीं है सत्य जीवन में दृढ़ होना चाहिए इतने सारे है तो कहते हैं उपनिषद ये हमें फिर न? उसका फलो करवाएगा ज्ञान करवाएगा यो वा एवं वेद अपहत्य पापम अन स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठती प्रतिष्ठती एतम एतम अर्थात ब्रह्म विद्याम ये जो ब्रह्म विद्या कहा गया प्रश्न किया था शिष्य कैने शिता पतथि प्रेषितम मनह तो इस प्रकार की कह करके अंतिम में जो कहा गया कि प्रतिबोध विदितम मतम ये जो ब्रह्म विद्या कही गई है जो इसको एवं वेद एवं अर्थात जैसे कहा गया कि नाह मन्य सुवेदेती नो ने देद चह इस प्रकार की जो कहा गया जो इस प्रकार की जान लेता है अपहत्य पापमानम सारे पाप पाप कहते हैं अविद्या काम कर्म यही पाप है पाप संसार देते रहते हैं तो अगर कर्म करता है तो धर्माधर्म करेगा ये संसार प्राप्त करवाएंगे शरीर प्राप्त कराएंगे कर्म क्यों करता है काम है काम क्यों कहते हैं अविद्या है अविद्या है तो अविद्या का दो कार्य होता है एक आवरण करेगा और एक विक्षेप करेगा विक्षेप अर्थात तो अन्य पदार्थों को दिखाएगा वो अन्य पदार्थ हमारा प्रीति का विषय हो सकता है हमारा द्वेष का विषय हो सकता है प्रीति का विषय हुआ तो उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करेगा और अगर द्वेष का विषय होता है उसको भी प्राप्त करेगा परिहार करने के लिए उद्यम करेगा ये कर्म करेगा तो अविद्या होने से विक्षेप होकर के भेद ज्ञान होगा भेद ज्ञान होने से काम काम होने से प्रवृत्ति कर्म ये संसार किंतु जिसको ये ज्ञान होता है अविद्या ही नाश हो जाता है तो फिर काम कर्म नहीं रहते हैं कहते तो हैं पाप का नाश हो गया अपहत्य मानम अनंत स्वर्गे लोके जे ये स्वर्गे लोके स्वर्ग स्वर्ग शब्द से यहाँ ब्रह्म स्वर्ग अर्थात जो अमरावती वाला स्वर्ग वो नहीं है तो क्यों नहीं है कहते हैं कि अनंत विशेषण दिया अनंत स्वर्ग ये जो इंद्र का अमरावती स्वर्ग है वो अनंत है वो जब ब्रह्मा जी का रात होगा इंद्र जी का भी वो पंचत्व हो जाएगा इसलिए वो अनंत नहीं है और दूसरा भी विशेषण दे दिए ये श्रेष्ठ है जो ब्रह्म स्वर्ग स्वर्ग अर्थात आनंद रूप तो ब्रह्म ब्रह्म जो है वहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्म लोक नहीं जो शुद्ध ब्रह्म है वो श्रेष्ठ है अनंत है आनंद है उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है, है। इसके साथ यह यहाँ पूरा हुआ ओम आप्या मांगा केन उपनिषद के आगे कठोपनिषद का विचार करेंगे इसमें भी एक आख्यायिका दिखाएंगे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका ये दिखाया जाएगा इसमें शांति मंत्र है ओं सहनावत सहनौ घुनक सह वीरकर वह तेजस्विना वही मा माँ विदावहै ओं शांति शाति शांति ओं परमात्मा का वाचक है सहनौ अवतो नौ तदाव हम दोनों को ये हम दोनों को वो पालन करे और सह नौ भुनकत्व हम दोनों को ये पालन करे तो अवरक्षण है और ये भूनक्तु भुनक्तु में परश्मी पद आत्मनिपद हुआ परशवीपद हुआ और भूजो अनवने आत्मनिपद होता है परशवी पद होता है, है? आत्मनिपद होता है तो अनबने अर्थात अवन से भिन्न अर्थ और अवन अर्थ होगा तो परशीपद होगा यहाँ भूनक्त दिया है परशी अवन अर्थ में पालन अर्थ में तो सह नौ अवतु और हो गया सह नौ अवतु भुनक्तु का अर्थ परसिम पद होने से यहाँ भी अवतु हो गया तो दोनों समान अर्थक इसलिए कहते हैं सह नौ अवतु अवतु का अर्थ विद्या प्रकाश करके आप हमारे रक्षा करिए विद्या प्रकाश करके अर्थात हमको विद्या दे करके परमात्मा आप हमारे रक्षा करें और दूसरा कहते हैं सह नऊ फिर अबतु भुनक्तु का अर्थ अबतु कहते हैं विद्या का फल दे करके एक विद्या का प्रकाशन और एक विद्या का फल ये दोनों आप हमको प्रदान करके वही हमारी रक्षा होगी वास्तव रक्षा तो वही है कि ब्रह्म विद्या हो जाए तो, तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म विद्या जो हमको कराते हैं वो हमारे परम पिता होते हैं बाकी पिता तो रक्षा करते हैं वो तो शरीर को रक्षा करेंगे किंतु जो ब्रह्म विद्या देते हैं वो परम वो हमको तो आत्यंतिक रक्षा करते हैं परमात्मा को प्रार्थना करते हैं आप हमको ब्रह्म विद्या दीजिए सह वीर करवा हम आचार्य और शिष्य दोनों एक साथ वीर वीर अर्थात सामर्थ्यों को ये प्राप्त करें तेजस्वी नवो अधिकतम अस्तु हम दोनों का ये जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो तेजस्वी अर्थात आवश्यक स्थल में शीघ्र उपस्थित तो हो विद्या तेजस्वी अर्थात शीघ्र स्मरण हो अभ्यास करने से ये स्मरण होता है तो और अनभ्यास विषंग विद्या विद्या का अभ्यास नहीं करते तो विद्या विष जैसा होता है कहते ना कि अगर लघु का सूत्र रोज रोज रटते नहीं पहले एक साल तक फिर तो ये विष जैसा लगता ही है लघु इसलिए विष होता है प्राय प्राय अनभ्यास अभ्यास नहीं करते हैं तो कोई भी विद्या हम जो श्लोक रटते हैं मंत्र रटते हैं जब इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर कठिन होता है माँ विदिषा वही आचार्य शिष्य हम परस्पर में द्वेष न हो कहते हैं द्वेष क्यों हो जाएगा शिष्य आचार्य में तो अत्यधिक श्रद्धा प्रेम होना चाहिए कहते हैं कि द्वेष हो जा सकता है शिष्य अगर जैसे उपाय से विद्या ग्रहण करने के लिए आना चाहिए ऐसा अगर नहीं हो रहा है जो श्रद्धा इत्यादि के साथ समर्पण भाव से सेवा भाव से आना चाहिए अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो ये द्वेष का कारण होगा और आचार्य का कर्तव्य होता है कि विषय का प्रतिपादन ठीक करना चाहिए तो शिष्य का प्रश्न का उत्तर भी देना चाहिए अगर ये भी आचार्य नहीं कर रहे हैं तो ये द्वेष का संभावना है कहते हैं ये सब न हो त्रिविध ताप का शांति हो अभी यह कठो उपनिषद में आख्यायिका है कि नचिकेता नामक एक बालक पिता का में पिता क्रोध में कह दिए आप यम के पास जाओ और वो गया जाने के बाद यमराज जी घर में नहीं थे और वहाँ तीन दिन ऐसे खड़ा रहा बाहर में इस सब कथा कहा जाता है और यमराज जी जब फिर वापस आए घर में देखे ये बालक खड़ा है उनको बोले कि तो आप हमारे ऊपर कृपा करो आप क्रोध न हो तो आपका ये कृपा से ही हमारा सब मंगल होगा और आप तीन दिन यहाँ खड़ा रहे तो आप हमको तीन बर मांग लीजिए फिर नचिकता वर मांगता है प्रथमे तो पिता का अर्थात अपने कहते ना माता पिता का ठीक हो ये प्रथमे चिंता करता है दूसरे बरों से कहते हैं जगत का सभी को थोड़ा हित तो हो जगत के लिए मांगता है अंतिम में कहते हैं हमको भी ज्ञान दे दीजिए ये तीन चीज इसके द्वारा एक क्रम बताया जा रहा है सब कोई तो पहले जब थोड़ा सा निष्कामता आता है कहेगा हम अपना परिवार को पूरा एकदम स्वस्थ होना चाहिए सब ठीक रहना चाहिए सभी का जीवन ठीक रहना चाहिए और परिवार में माता पिता और उसमें भी माता सबसे तो कहते हैं ये सब तो उनका जीवन ठीक चलना चाहिए जब और थोड़ा धीरे धीरे ये तादाद में शिथिल होगा तब कहेगा कि हमारा गाँव वाले देश वाले पूरा ये जगत सभी का लाभ हो और फिर अंतिम में कहते हैं जगत कल्याण बुद्धि जाने दो भाई ये सब मिथ्या है ये तो आत्मकल्याण होना चाहिए फिर वो तृतीय प्रश्न में ज्ञान की प्रार्थना करते हैं ये सब बताया जाता है से साधक का इसी प्रकार की ही गति होती है हमको देखना है अभी हम कहाँ पहुँचें तो घर के लिए कर रहे हैं जगत के लिए देश के लिए कर रहे हैं अथवा आत्मज्ञान के लिए अपना सारा शक्ति लगा रहे हैं ये सब हमको अपने को भी विचार कर लेना है ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्युवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेत च ओ परमात्मा का ये वाचक है परमात्मा का स्मरण करना है नमो भगवते वैवस्वताय विवस्वत अपत्यमित वैस्वतः विवस्वन् सूर्य सूर्य का पुत्र होते हैं यमराज जी वो उनको प्रणाम करते हैं नमो भगवते वैवस्वताय भगवान यमराज्य को प्रणाम करते हैं क्यों कहते हैं वो ब्रह्म विद्या का आचार्य है मृत्यु वे मृत्यु यमराज्य ब्रह्म विद्या आचार्याय ब्रह्म विद्या का आचार्य है यहाँ वो ब्रह्म विद्या उपदेश करते हैं तो उनको तो प्रणाम करना ही है और कहते हैं नचिकेत से च नचिकेता जो ब्रह्म विद्या का यहाँ विद्यार्थी है शिष्य है तो उसको भी प्रणाम करते हैं तो क्यों ये भगवान गीता में सप्तम अध्याय में कहते हैं न मनुष्याण सहस्रेशु कशिद यतति सिद्ध है और यतताम की सिद्धां कश्चन माम व्यक्ति तत्वतः यतता सिद्धां ये सामनाधिकरण है यतता क्या विभक्ति है ष्ठी बहुवचन अर सिद्धां ष्ठी बहुवचन सधिकरण है तो जो यत्न करने वाले हैं उनको भी सिद्ध कह दिया गया अर्थात जो इस मार्ग में चलता है वो तो एक दिन सिद्ध हो ही जाएगा पार्थ नैवेह नामूत्र विनाश विद्यते तो भगवान कहते हैं जो इस मार्ग में चलता है वो एक दिन तक तो पहुंच जाएगा हाँ संचित में कुछ है तो कहते हैं कि थोड़ा दिन रुक जाएगा कहीं जैसे चलता है चलने का समय में कोई पांव में कोई चोट आ गया कहेंगे तो अभी तो आधा घंटा एक घंटा बैठना ही पड़ेगा तो इस प्रकार की होकर के जा सकता है किंतु वो तो पहुँच ही जाएगा इसी प्रकार की नचिकेता यहाँ ब्रह्म विद्या का ये विद्यार्थी है कहते हैं विद्यार्थी है तो वो भी सिद्ध ही है क्योंकि यत्न करने वाले जो यत्न करता है वो भी सिद्ध है यत्न अर्थात तो यत्न यत्न होना चाहिए तो क्योंकि धातु है वहाँ यति यति धातु का अर्थ कहते हैं प्रयत्न प्रकर्षण यत्न करना यही यत्न शब्द का अर्थ होगा प्रयत्न प्रकर्षण अर्थात तो अपने पूरे सामर्थ्य इसी में लगाना है हम जितने सामर्थ्य इसमें लगाते हैं और जितने सामर्थ्य अन्यत्र लगाते हैं वो अन्य पदार्थ भी उतना प्राप्त होगा ये विद्या हमको पूरा पूरा नहीं हो जाएगा अर्थात ये वेदांत श्रवण करते हैं तो थोड़ा बहुत तो लाभ होगा ये संसारी लोग जैसे अत्यधिक रोना धोना करते हैं ये वेदांत तो सुनने वाले इतने रोएंगे नहीं हम मर गया तो मर गया ठीक है चलो भाई ले लेंगे स्मशान घाट ले लेंगे ले ले ले चलाएंगे आगे जो करना है वो करेंगे इतना रोना धोना नहीं करेंगे वेदांति ये तो लाभ होगा किंतु जो पूरा पूरा लाभ होना चाहिए आनंद भी प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा अगर हम पूरा सामर्थ्य इसी नहीं लगा रहे तो अभी आचार्य और शिष्य दोनों को प्रणाम करने के बाद आगे ये कथा कहते हैं ओम उसन ह वेई बाजस्रवस सर्व वेद संघ ददौ तस्चिकेता नाम पुत्र आस उन् उसन उसन अर्थात ये कामना करने वाला कामयम बाजश्रवस बाजश्रवा का पुत्र है बाज होता है अन्न श्रव होता है कीर्ति अन्न का जो दान करता है उसकी कीर्ति होती है इसलिए व्यक्ति का नाम पड़ गया बाजश्रवस बाजश्रवा प्रथमांत हो जाएगा और बाजश्रवश पुत्र तस्यापत्य अर्थ में अर्ण हो जाएगा तो बाजश्रवश प्रथमांत हो गया बाजश्रवश उसका नाम था बाजश्रवश अर्थाज्रवा का पुत्र कामय मान वो चाहता था कुछ प्राप्ति करने के लिए स्वर्ग इत्यादि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए और उसने एक याग किया कौन सा याग कहते हैं जिस याग में सर्व वेद संघ ददो सर्वस्व दान करने वाला याग उसको कहा जाता है विश्वजीत याग उस याग में सर्वस्व दान कर देगा अपना कुछ भी और नहीं रहेगा तो इस प्रकार की वो याग किया और उसका एक पुत्र था तस्यह नचिकेता नाम पुत्र आस उसका, उसका एक पुत्र था उसका नाम नचिकेता तंह कुमारं संतंग दक्षिणासु नियमसु श्रद्धा विवेश स्व अम्यत वह जो नचिकता था अभी कुमार कुमार अर्थात बालम बालम अर्थात तो मान सकते हैं कोई दस साल तक वय उसका था इस कुमार अर्थात शुद्ध चित्त है उस कुमार ने देखा कि ऋतु को दक्षिणा देने के लिए जो गाय दिया जा रहा है वो गायों को देख करके वो तो कुमार में श्रद्धा प्रवेश किया श्रद्धा कुमार में प्रवेश किया तो कुमार जा के श्रद्धा को नहीं बुलाया श्रद्धा आकर के कुमार में प्रवेश हुआ किसी व्यक्ति में कभी श्रद्धा अर्थात आ जाता है तो वो आ जाता है कहते हैं देवताओं का कृपा होती है तभी हमको श्रद्धा होती है हम किसी महापुरुष में किसी देवता में तो गंगा जी इत्यादि में श्रद्धा होना ये देवताओं की कृपा उसे होता है देवता साक्षात को ही हमको विग्रह रूप से नहीं दिख रहे हैं कि कृपा कर देंगे तो देवता जिसको कृपा करते हैं इसी प्रकार के अंदर में श्रद्धा करते हैं और देवता लोग जिसके कृपा हटा लेंगे उसमें क्या हो जाएगी और श्रद्धा हो जाएगा ये शायद बृहदारण्य को उपनिषद में कहीं भाष्यकार कहे हैं न देवादंडाय रक्षति पशुपालवत यम ही रक्षितु इच्छंती बुद्ध्या संयो जयंतीतम देवता लोग पशुपालक जैसा दंड लेकर के इधर उधर मनुष्यों को नहीं चलाते हैं यम ही रक्षितुम इच्छ जिसका रक्षा करना चाहते हैं बुद्धिया बुद्धिया अर्थात विवेकवती श्रद्धावती बुद्धि के साथ उस व्यक्ति को युक्त कर देंगे अर्थात उसमें श्रद्धा विवेक आ जाएगा श्रद्धा विवेक इत्यादि आना ये देवताओं की कृपा है हमारे कर्मों की फल है सात्विक गुण है ये सब अभी कहते हैं कि श्रद्धा नचिकेता में प्रवेश कर गया क्यों कहेंगे उतने शुद्ध चित्त है देवता लोग उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं क्योंकि आगे उसको ज्ञान होना है तो ऐसे ही कृपा होती है जिसको ज्ञान होना है उसको तो श्रद्धा पूर्व में होना ही है और जिसको श्रद्धा नहीं होगी उसका समाधान हो जाएगा नहीं होगा तो मुमुक्षित्व और नहीं होगा तो श्रवण में कहाँ जाएगा इसलिए श्रद्धा दिखाते हैं प्रवेश किया नचिकता में श्रद्धा हाँ, अभी नचिकेता देखा कि गायों को लिया जा रहा है दक्षिणा देने के लिए ऋतु लोगों को दिया जाएगा और वो गायों का कैसी स्थिति थी तो बताया जा रही है पीतोधका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनदा नाम तेलो का स्थान सब गच्छती ता ददत वो गाय सब जो थे पीतोदका पीतम उदकम या भी जितना जल पीना था वो गाय सब अपना पी लिए और जग्ध त्रीणा जितना उनको तृणा भक्षण करना था वो सब कर लिए दुग्ध दोहा जितना दूध उनसे दोहन करना था वो सब भी हो गया और अंतिम में कहते हैं निरिंद्रिया आगे उनका प्रजाजन सामर्थ्य भी और नहीं रहेगा तो तात्पर्य हो गया कि सब बूढ़ी गाय है तो इस प्रकार की गायें लिए जा रहे थे ऋतु को देने के लिए कहते ना ब्राह्मण को देना है तो वैसा सब दे दो भगवान को देना है तो ऐसा सामान दे दो वो सब नहीं करना है अगर हम अन्य पदार्थ में इतने सारे व्यय कर रहे हैं ये थोड़ी भगवान के कार्य में हम नहीं कर पाएंगे तो वास्तविकता भगवान के कार्य में मंदिर ये सब में हमको अधिक अर्थात महत्व तो देना है यह सब ठीक होना चाहिए अगर हम वहाँ नहीं करके अन्यत्र व्यय करते हैं इसका तात्पर्य है कि हम यह लोगों को अधिक सत्य मानते हैं पर को सत्य नहीं मानते हैं भगवान के लिए जब हम व्यय करते हैं अर्थात हम परलोक को सत्य मानते हैं यह लोग तो मिथ्या ही है बार बार हम पढ़ते हैं तो हमारा आचरण से वो प्रतिफलित होना चाहिए हम किसके लिए अधिक महत्व देते हैं तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मणों को देने के लिए ऋतु लोगों को, को देने के लिए ऐसे सब अर्थात व्यर्था गायों को दे रहे थे कहते हैं इस प्रकार जो दान करता है कहते हैं कि ताहा ददत्त अनंदा नामते लोका लो का तान स ग्छति इस प्रकार की दान व्यर्थ पदार्थ दान करने वाले को क्या गति होती है कहते हैं ते लोका नाम अनंदा वो सब लोगों का नाम है अनंदा अनंद अर्थात उसमें आनंद नहीं है वो सब न अविद्यमान नंद यत्र नंद अर्थात टू नदी समृद्धो तो अर्थात वो सब लोग को प्राप्त करके कोई समृद्धि नहीं होती अर्थात सुख नहीं मिलता है किंतु इस प्रकार की व्यर्थ द्रव्य का दान करने से उसी लोक का प्राप्ति होती है तो यह मंत्र हमको दिखा रहे हैं अर्थात हम किसको अगर कुछ दे रहे हैं तो अच्छा चीज़ देना चाहिए अपने लिए अच्छा रह करके दूसरों को खराब ये नहीं देना है अच्छा चीज़ दूसरों को देना है <laughs> स होवाच पितरम तत कस्में माँ दास्यसी द्वितीय तृतीय तंग होवाच मृत्यवे तवा ददा सहो उवाच पितरम् स कह नचिकेता पितरम् उवाच वे पिता को जाकर के कहा क्यों कहा कहीं उसमें अभी श्रद्धा आ गई इसमें किसमें पिशाच ग्रस्त हो गया तब तो वो पिशाच कार्य करवाएगा इसी प्रकार की अभी नचिकेता में श्रद्धा आ गई अभी श्रद्धा कार्य करवा रही है पिता के पास गया जाकर के पूछता है कि हे पिता हम भी तो आपका संपत्ति है और आप तो सर्वस्व दान करना है तो आप हमको भी दान करेंगे तो कसम ही मांग दास्य सी आप हम किसको दान देंगे अर्थात तो मेरे को किसको दे देंगे तो पिता सोचे कि क्या ये बालक शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है पदार्थ दिया जा रहा है तो ये भी सोचता है कि हमको भी किसी को दे देना है तो चुप रहे किंतु नच्ची कहता है द्वितीय तृतीयम फिर पूछता है फिर पूछता है तो पिता को अब क्रोध आ गया कहते हैं ये तो कोई बालक स्वभाव नहीं है ये तो हम लोग कहते हैं ना जिद्दी वाला है जब तक नहीं हुआ तब तक वो कहता ही रहेगा फिर पिता को क्रोध आ गया और कह दिए कि मृत्यु तो आ तुमको तो मृत्यु को दे दूंगा। यमराज जी के पास जाओ आप जा। तो अभी नचिकेता सोचता है ये पिताजी ऐसे कैसे कह दिए हमको यमराज जी को देंगे वो सोचता है बहू नाम मी प्रथमों बहू नाम मी मध्यम किंच हम तो बहुनाम प्रथमो एमी अर्थात प्रथम वृत्ति में चलने वाले पुत्र शिष्यों में मैं भी तो प्रथम वृत्ति हो करके चलता हूँ अथवा जो मध्यम वृत्ति में चलते हैं शिष्य और पुत्र उनके साथ अभी कभी अगर हम हो जाता हूँ तो मैं भी वो मध्यम वृत्ति में ही चलता हूँ अधम वृत्ति वाला मैं कभी नहीं होता हूँ यहाँ प्रथम वृत्ति में चलने वाले पुत्र शिष्य अर्थात आचार्य पिता का आवश्यकता को अनुभव करके ही कार्य कर जा रहा और कहने परन्त तो अपेक्षा नहीं करना ये चाह रहे हैं ये होना चाहिए बस ये कर देना इसको कहते हैं प्रथम वृत्ति से करना और बहु नाम एमी मध्यमा। मध्यम मध्यम वृत्ति वाले वो होते हैं तो कहने से कर देंगे जैसे कहेंगे ऐसे कर देंगे ये होते हैं मध्यम वृति वाले हैं। और अधम वृति वाले कहने पर भी नहीं करेंगे ये अधम वृति नचिकेता सोच रहे हैं कि हम तो इस प्रकार के अधोम वृति वाला नहीं है तो पिता तो हमको अभी अमराज जी के पास भेज रहे हैं तो हो सकता है कि अमराज जी का कोई कार्य मेरे द्वारा संपादित तो होगा वो कार्य क्या कार्य है किम सिद्ध यम से कर्तव्य य मेरे द्वारा यमराज जी ये कौन कार्य मतलब क्या कार्य करवाएंगे यम का ऐसा क्या कार्य है जो मेरे द्वारा किया जाएगा तो इस हकार की नचिकेता अभी चिंता करता है कहते हैं यम का हमारे द्वारा क्या कार्य हो जाएगा वही यमराज है हम एक बालक है तो ये वही निश्चय हुआ नचिकेता को कि पिता ने तो क्रोध ऐसे कह दिए तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है तो केवल क्रोध के चलते पिता ऐसे कह दिए ठीक है जो कह दिए कह दिए किंतु पिता का वचन तो मिथ्या नहीं होना चाहिए ये हमारे रामायण में दिखाया गया कि राम जी ऐसा ही सोचे पिताजी जो कह दिए अर्थात पिताजी अर्थात वहाँ माताजी जो कह दिया उसको तो पालन करना है जितने सारे पुराण होते हैं वो किसी ना किसी रास्ते में उपनिषद में कहा गया जो सब तत्व तो उसी को ही व्याख्यान करते हैं कहते हैं तभी तो जाना तो है उनको यमराज जी के पास जा कर के अनुमति मांगते हैं पिता को कि आप हमको यमराज जी के पास भेज दीजिए पिता तो अभी शोक से आविष्ट है दुख हो रहा है हमने तो पुत्र को ऐसा शब्द कह दिया और बचन तो मिथ्या नहीं होना चाहिए जो शास्त्र को जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मिथ्या कहना कितना हानिकारक है ये प्रश्न उपनिषद में कोई शिष्य आ के पूछता है सुकेशा भारद्वाज नामक का ऋषि है उनको पूछता है कोई राज राजकुमार आ करके आप सोलह सौ कलो पुरुषों को जानते हैं क्या ऋषि कहते हैं मैं जानता नहीं हूं वो आश्चर्य होता है इतने बड़े ऋषि ये जानते नहीं तो ऋषि उसको कहते हैं कि वास्तव तो हमको पता ही नहीं है होता तो हम आपको बता देता तो तब भी उनको संशय होता है बता देता तब ऋषि कहते हैं हमको ये बात पता है कि मिथ्या कथन करने से समूले नश्यति मूल के साथ नाश हो जाएगा इसलिए हम तो कभी मिथ्या नहीं कह पाएगा तो मिथ्या कहने से अर्थात बहुत हानि होती है पिता अभी कह तो दिए पुत्र को आप तो यमराज जी के पास जाओ तो मिथ्या तो नहीं होना है और उनको भी शायद पता होगा नचिकेता भी तो अर्थात सत्य ही मानेगा इसको अभी उनको दुख हो रहा है ऐसा स्थिति में अभी नचिकेता जा करके पिता को आगे कहते हैं ओम सहना भवतो सहन भुनतु सह वीर करव वही तेजस्वी नाम तमस्तु शांति चाचा शंकर शंकराचार्यूद्रभाष्यो वंदे हरवन पुनः ईश्वर मोति क्षिणाम ओम शांति शांति शांति, शांति। ओम पार्वती